बंदे गुरु पद भक्त वंदे गुरुपद्द्वंदन भक्तिंदसमित श्रीचैतन प्रभु वंदे नंदसोदित श्रीनंदनंदन वंदे राधि चरणोदय गोपीजन बिंदा विंदावन मनोहर वाचाकल्पतरुवश किसी सिन्दु पति पावने वैष्णवभ्यो नमो नम मूक पंगु लंग हितगिरी यम वंदे परमाधव बृंदावित तुसीदेव पीया वैकेशवश स्न भक्ति पदेवी पदे स्वत्व नमो नमः नारायण नमस्कृत नरं चई वनम देवी सरस्वती व्या तथो जो मुदीर संकीर्तने कृष्ण कथोपदेश गौरी गुरु प्रकाशने सदाक्तगुरुभक्तिक्त भक्ति प्रमदा जगद धैय सदा पिभवनमोहम तेस्प शिव भीरंचिशं भीता पनतपालदीपूत वंदे महापुरश ते चरण स्तुस्त सुरजक्षीम धर्मीर्जभचसा जुर मयामी गदयत सिंधाधु वंदे महापुरशते चरणारिंद यदपल्लवनखचंदम छटाया विस्फुजित किधु स्वदर्शी पूर्णाग्र सगर सारूर्ति साराधि कामयी कदा कृपा कौत श्रीकृष्ण चैतन प्रभुनतानंद चियाद्वैत गाधर शिवसदी गौरभक्तंद हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे हरे राम हरे राम राम राम हरे स्वणम से गुरु भूयो श्री कृष्ण कर्णारणव लोकनाथ जगच्चु श्रीसुख तमुपास् अपार संसार समुद्रसे सुवता संसारसमुद्रेत भजामे भगवतो स्वूप बागी सजस्व लक्ष्मी रजस्व बागस्वनी लक्ष्मीजस्व भक्ष जसदयी तंग सिंह आजालबितुजो कनकावद संकर्तन कौ कमुताक्ष विश्वां द्वजभ जुगधर्म पलो वंदे जगत प्रिय करू करुणाबतारू हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे हरे राम हरे राम राम राम, राम लीला विरानंद ति दिख सलीलानंदकोडे सगस् निम्जन माक्षापय तदीय शीतेशनपेम तस्त सिसिल भक्ति सिद्धांत तो सरस्वती गोस्वामी ठाकुरजी ने बताए श्रीकृष्ण संकीर्तनम गौरियमठ का उपास्य है सी परम विजयते थे श्री कृष्ण संकीर्तनम ये गौरियमठ की उपास्य है परम विजयते थे श्री कृष्ण संकीर्तनम ये कथा श्री चैतन्य महाप्रभु शिक्षाष्टकम की जो पहला श्लोक वहां भी ऐसा ही बताए केतुदर्पणम अर्जुनम भव महादग्नि निर्वापनम से कैर्वचंदी कवितरण विद्यावत जीवनम आनंदन्मु वर्धनम प्रतिपद पूर्णा तो आस्वादनम परम विजयते श्रीकृष्ण संकीर्तनम अथा श्री चैतन्य महाप्रभु का भी परखिलेश्वर जो कृष्ण वस्तु हैं उनका अपना भी कहना है जी कृष्ण परम विजयते श्रीकृष्ण संकीर्तन इसका माने क्या हुआ महाराज इसका माने ये हुआ अगर प्रश्न हो श्री कृष्ण संकीर्तन क्यों होगा राम संकीर्तन हम करेंगे उसमें क्या है कुछ गलती है क्या हम राम संकीर्तन करेंगे हम हम निशिंगो संकीर्तन करेंगे इसमें क्या कमी है सिलो भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर सिर्फ भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर पोपा जी ने बताए ये जो परम विजय श्री कृष्ण संकीर्तन इसका मानी ही ये है ये एकांत रूप में नंदन नंदन भगवान श्री कृष्ण जसोदा नंदन इनमें तमाम रसों का समाहार है ये दो दिनों से आप कृष्ण लीला चर्चा शुरू हुए हैं जो भी ये चर्चा में मेरा उतना आनंद नहीं क्योंकि जो इतना एतन, एकदम गंभीर डिस्कशन होना चाहिए वो हो नहीं पा रहा समय के अभाव के कारण फिर भी आनंद आन, आनंद हो रहा है दो दिन तीन दिनों से भगवान श्री कृष्ण का लीला है शुरू हो गया बात ये है नंदो नंदन भगवान श्री कृष्ण का जो लीला है जो संकीर्तन है इसमें तमाम रसों का समाह है बिना रस ये जगत का कोई स्थिति नहीं है बिना रस कोई जी नहीं सकता रस है इसलिए सारे जीव जो हैं सब जीना चाहते बिना रस कोई जी चाहते रस है रस जरूर है लेकिन जो रस संसारी आदमी आस्वादन करते हैं बद्धजीव आस्वादन करते हैं यह वास्तव रस नहीं है रस का जो असली स्वरूप है ये इनको पता नहीं है उपनिषद में बताया गया रसो वैश वो मतलब निश्चितमेव निश्चित, निश्चित परिमाण में जान लेना निश्चित परिमाण में आप जान लेना जब रस एकमात्र तो कृष्ण में ही स्थिति है रसो बोई स बोई माने निश्चित में वो स माने ये पॉइंट आउट किया ये जो कृष्ण है यही रस की आधार है प्राकृत अप्राकृत जग अनंत ब्रह्मांड में जो कुछ भी है सारे रस का मूल आधार है मूल सोर्स है ये कृष्ण नंद भगवान से कृष्ण परात्पर अखिलेश्वर स्वयं रूप भगवान बाकी जो रस ये जगत में है ये जो अपराकृत रस जो वास्तव रस है इनके विकृत प्रतिफलन है ये विकृत रस है ये वास्तव रस नहीं है ये रस प्रमाण करता है जो ये अपराकृत जगत में वास्तव रस का स्थिति है और बाकी अगर आप बोलो कि भगवान श्री कृष्ण का भगवान श्री कृष्ण स्वयं अवतारी है भगवान श्री कृष्णो साक्षात अवतारी है अवतारी अवतार नहीं है ये भागवत का सिद्धांत तो है अब देखोगे अभी जो जितना सारे अवतार हैं राम नृसिंग बराहो आदि इनमें क्या रस नहीं है क्या हाँ रस है लेकिन तमाम रसों का जो समाहार है ये एकमात्र नंदनंदन श्री कृष्ण में ही संभव है और किसी जगह नहीं पंचो मुख्य रस और सप्त तो गौण रस आदि सारे जो है सारे रस का समाहर एकांत कृष्ण के अंदर है और कृष्ण के द्वारा ही जगतवासी ये रस का आस्वादन कर सकते हैं राम का सहारा ले राम का भजन करे तो परिपूर्ण रूप में जो आस्वादन होना चाहिए हो नहीं पाएगा क्योंकि कृष्ण में रस का संकुचित भाव है दासो दासो बात्सल्यो सौखो बात्सल्यो ओ भी बात्सल्य भी थोड़ा कम है आप शांतो छोड़ दो अभी अबार अब दास, शांतो दासो सौखो ये बासल्य रस किया जाता है बसल रस भी थोड़ा होता है जो मना दस ए जे जितना सारे आ, कोई कई आदि माता जी बुजुर्ग हैं दशरथ जी बसल रस आस्वादन होता है इसमें लेकिन परिपूर्ण रूप में आस्वादन नहीं हो सकता परिपूर्ण संभव नहीं एकांत तो कृष्ण में ही ये सब सारे रस का परिपूर्ण रूप समाहार संभव है आस्वादन संभव है दामोदर स्टगम में आपने गाते हो डेली रोज गाते हो इति दिक्क विरानंद कुंडे स्वागत सम निमज्जंतम माक्षा पर्यतम इसी प्रकार की लीला करते हुए भगवान अपना घोष मतलब घोष पोल्ली अपना जो नंद गांव आदि इनको आनंद में डुबा के रखते हैं अपना जो सज्जन हैं, सब परिकर हैं इलोक रस में डुबा के रखते हैं ऐसा हालत है रस छोड़ के कृष्ण छोड़ के वो लोग किसी दूसरा चीज चिंता करने का कोई सुजोग नहीं होता कोई चिंता नहीं कर सकते संभव नहीं है इसलिए भगवान श्री कृष्ण का जो संकीर्तन है प्रौपा ने बताएं, महाप्रभु का भी ये ये कहना है सिद्धांत तो है कोरिया मठ का उपास परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तन और श्री लगाया किस लिए ये भी कारण होगा श्री लगाया किस लिए कृष्ण संकीर्तन बोल देते श्री लगाया इसलिए और जो लास्ट में दामोदर स्टोकम में आप कहते हो क्या कहते हो मर निका वही त्या तो नमलंत ले लाय देवा तो भ राधा रानी के साथ भगवान का जो लीला भगवान का लीला अकेला हो नहीं, हो नहीं पाता इनके शक्ति के तमाम शक्ति के साथ उनके लीला होता है इनमें से मुख्य राधा रानी श्री इसलिए लगाया श्री मतलब राधा रानी कोई, राधा रानी के साथ जो लीला परिपूर्ण यह या हमने ये बात को आपका साथ खुले थे राधाष्टमी में चर्चा किए थे कहाँ चर्चा किए था राधाष्टमी कहाँ मनाया यहीं तो मनाया राधाष्टमी यहीं मनाया था राधाष्टमी में बनाए मनाए राधाष्टमी में आपको इधर चर्चा किए जो भगवान श्री कृष्ण जो आविर्भाव भय आविर्भाव होने का स्वाद आपका राधा रानी का भी सूक्ष्म रूप में आविर्भाव हो गया ऐसे तो राधाष्टमी जन्माष्टमी के बाद राधाष्टमी आता है ये तो हिसाब से लेकिन हमने गोपी गुता जब चर्चा करेंगे वहाँ जयतीते तेधिक जन्म ब्रज श्रयत इंदिरा शत्रि ये जो श्लोक हम चर्चा करेंगे यहां बताते जयति ती ते अधिगम इंदिरा सशद अत्र इंदिरा मतलब इंदिरा का स्वाभाविक अर्थ है लक्ष्मी लेकिन जब ये श्लोक कह रहे हैं भागवत का श्लोक इंदिरा का मान्य है लक्ष्मी स्वाभाविक मान्य लेकिन वास्तविक जो अंतरंग अर्थ है अंतर का अर्थ है यहाँ स्तमाम लक्खी का जो सोर्स है जहां राधा रानी का चम्र चरण कमल से हमने बताया तो सब भूल जाते हो सुनना पड़ेगा धीरे धीरे बार बार सुनोगे तो तब बोलना शुरू कर दोगे ऐसा ही हालत है मेरा साथ जो रहता है ठाकुर जी का कृपा से वो बोलना शुरू कर देते ये लड़का भी देखो वो दो चार दिन बाद बोलना शुरू कर देगा अभी भी आता है हमारे सामने डरता है तो आप आपको बताए थे जो राधा रानी का आविर्भाव सूक्ष्म रूप में हो गए तमाम लक्ष्मी का आविर्भाव राधा रानी से ही है राधा रानी का चरण कमल का जो नखारा बिंदु बिस्फे तो गोप बधुष और जो श्लोक हम बताते हैं वंदना में जितना सारे तमाम लक्ष्मी यहां तक दारुका दारिक दारिक दार का जितना सारे आपका अठारह हजार ये कि सोलह सो, हमने भूल गया है सोलह सौ सो एक सौ आठ हाँ, सोलह हजार एक सौ ये तमाम जो है सारे ही कहते हैं सब राधारणी का चरण कहूँ रुक्की आदि सत्य भमण जीती हैं हाँ, सब कालिंदी सब जितना सारे हैं तमाम राधा रानी का चरण कमल से आए हैं अलग जगह नहीं है बैकुंठ का लक्ष्मी ये भी तमाम जगह का जितना सारे भगवान का शक्तियां हैं तमाम राधा रानी का चरण कमल से ही उसका उत्पत्ति और कोई नहीं ये राधाष्टकम में हम बताते हैं चर्चा करेंगे आएगा अवस्था अभी प्रश्न आता है राधा रानी तमाम लक्ष्मी का जो उत्सव है इसीलिए यहां इंद्रा जो शब्द है ये इंद्रा शब्दों राधा रानी का ज्ञापक है अतः राधा का लिए यूज किया गया तो इधर बताए जय तीतिकम जन्म ना जब से आप ब्रज में आविर्वाह हुए हो जय तीते अधिकम जन्म ना ब्रज श्वेत इंदिरा शश्वत ही तब देखा गया ब्रजमी जैसे कि तमाम जाएगा लक्ष्मी का अस्तित्व अर्थात राधा रानी का तमाम जायगा जिस जगह देखो तमाम एकदम तमाम भरपूर आनंद उसमें कोई कमी नहीं है कमी तो ऐसे ही नहीं है तो ये गोपियों का जो गोपी गीत है इसमें ये कहने का मतलब है आपका भगवान श्री कृष्ण का आविर्भाव का साथ साथ भगवान राधारानी शक्ति को लेकर आई सूक्ष्म रूप में और बाहरी जगत में दिखाने के लिए राधाष्टमी में फिर आविर्भाव हुआ ये गुप्त तो रहस्य है अभी आप देखो आपका जो दामोदर स्टगम का बात सच्चा है कि नहीं दामोदर स्टोग में जो बताया ये तो सही है जो इति दिक्क स्वलीरानंद कुंडे स्वागत निमज्जन तम माक्षपन अच्छा ये जो समुवासियों को आनंद में डुबा के रखते हैं काल भी चर्चा हुआ था ये गोपाल का जो बचपन का लीला उसके धीरे धीरे फिर से विशेष आस्ते आस्ते कोशर आदि सब लीलाएं जितना सारे युवावस्था में तो कृष्णो हिसाब से एगारो साल ग्यारो साल कितना उम्र में कृष्ण ब्रजेश्वर के गए हिसाब से कृष्ण का जोवर नहीं आया लेकिन राजा का बेटा है इसमें टीकाकारों ने हिसाब किया जो किशोर अवस्था जो है किशोर अवस्था कब होता है किशोर अवस्था बाद में होता है ना किशोर अवस्था तो ग्यारह साल में नहीं है तो ये जो भगवान श्री कृष्ण का जो अर्चन हम लोग करते हैं भजन करते हैं जो भजन का पद्धति गुरु गुरु गुरुजी ने बताए हैं हमारा परंपरा में इसमें नवकिशन नटोवर भगवान श्री कृष्ण का ही अर्चन का बात है इसका बारे में चर्चा करेंगे हम आए देखोगे भगवान ए हमने चंडीगढ़ में भी चर्चा किए थे रघुपोति उपाध्याय बोल के एक ब्राह्मण शुद्ध दाखणात्य का और उसके साथ महाप्रभु का जो चर्चा हुआ त्रिहुतिया कहाँ का दक्षिण का नहीं है सर भूल गए जो भी है इनके साथ महाप्रभु का जो चर्चा हुआ वाराणसी में वहाँ वाराणसी में नहीं वो इलाहाबाद में हुआ बल्लभाचार्य जहां निमंत्रण किए महाप्रभु को लेके गए बल्लभाचार्य घर में ये चर्चा हुआ था सैम एव परम रूपम वयो कैश रकम सैम एव परम रूपम कौन रूप का आराधना करते हैं गौरिय रे गौड़ गौड़ी गण शैम रूप का और वयस सैम तो छोटा भी बड़ा भी होता है वयो कैश रकम किशोर वयस हमारा अर्चन का फिर भी ये बालो लीला हम सुनते हैं बालो लीला में मजा आता है बालो लीला गायन करने से धीरे धीरे भगवान का सारे लीला का पता चलता आनंद में अंबर प्रेरणा आता है जो भी है और बोझवासियों का घर घर में गोपाल चोरी करते थे और अगर किसी गोपियों ने बोला ये तू चोर है ऐसा करके चिल्लाया वो तो देखा दूर से वो उल्टा बोलते हैं तू चोर है ऐसा करके वास्तव कथा है कृष्ण तो चोर नहीं है चोर तो गोपीय है सब चोर तो हम लोग हैं क्योंकि तमाम दुनिया का जो कुछ है तो गोपीय किसका है कृष्ण का ही है तो मजा करके जो बोले तू चोर है बदमाश बोले तू चोर है ऐसा ही बोलते ठीक ही बताए अभी देखोगे धीरे धीरे काल जो दामबंधन लीला हुआ ये दामबंधन लीला में हमारा आपका जो नॉलक्यूबेर मनीग्रीप और नॉल कुबेर का कहानी जो घटना ये सुनना थोड़ा जरूरी है राजा वाचो राजा प्रश्न करते हैं कथताम भगवान ये सापस्सु कारणम सापस्व कारणम यगर्तम कर्मो जेनो वा राव राजप का कारण क्या है आप जो बोले वो सांप लगे हैं आ देवर्षि ने साप दिए हैं इस साप का क्या कारण है और ऐसा कैसा क्या काम किया जो देवर्षि नारद कभी भी उनके क्रोध होना तो संभव नहीं परम विष्णु भगवान का पार्षद इनके क्रोध आ गया कैसे ये बोलते हुए श्री जी वाचो रुद्रस्व अनुचरु भूत्या सुदीप्त धनदात मज कैला रम्मे मंद्या किन्याम मदत कटु बारुणिम मदिरां पिता मदद घूर्णित लोचनऊीजनि गायद भी चेर तु पुष्पितें बने अंत प्रविश्व गंगायाम अम्बोजो वनराजनी चिकृतुर जुवती भीर हैं गजरा रिव करे नि जैसे हाथी खेला करता है पानी में कुछ दिन पहले गजेंद्र का पसुंग आया था हाथी हाथी पानी देखने से बहुत आनंद लगते जैसे महाप्रभु जब झारीखंड का रास्ता में वृंदावन गए थे उस समय जितना सारे शेर हैं बाघ हैं जितना हाथी हैं और हाथी को सब हरिनाम कराए पानी में हाथी नहा रहा है महाप्रभु ऐसा पानी उठाकर है उसका शरीर में लगा ऐसा करके छिटका दिया तो आनंद में ऐसा करके सूर उठाकर चिल्लाने लगे ऐसा प्रभु का लीला है यहाँ हाथी का मापिक ये धन दौलत है ही है क्योंकि धननात्म जो धन ये जो कुबेर है कुबेर का लड़का है धन धन की मालिक है कुबेर इसलिए अभिमान है ये इतना खेलकूद में है अभी बारूणी नामक थोड़ा नशे का वस्तु पान किया है आर रुद्र का अनुचर है रुद्र का जितना सारा भांग तो करता ही है उसमें क्या है कैलाश उपबने रम्मे कैलाश की उपवन में मंदा किनी नदी बहती हुई जा रही है और नशा करके मदद घुरनी तो लोचनऊ नशा करके आंखें लाल लाल हैं वहां जितना देवांगनाए हैं उनके साथ वो पानी में पुष्पवन में वो खेल रही गंगा पानी में उतार कर वो भी बास नहीं है ये जो कपड़ा नहीं है छोड़ दिए उसी समय देवर सिंह नारद ठाकुर जी का इच्छा से वहाँ पधारे वहां से जा रहे थे अब उनको जाते हुए देखे तो देवर सिंह हैं देख के सारे देवांगना सारे जल्दी से उठकर कपड़ा को ओढ़ लिए लेकिन इसका इतना अभिमान है इन्होंने देवर्षि को देखे हैं फिर उसका बाद प्रणाम भी नहीं पानी से उठा भी नहीं और जो कपड़ा ओढ़ के सम्मान दिखाना वो कुछ नहीं किए साधु संतों का कोई सम्मान करे या ना करे सारे बराबर है वो कोई सोचता नहीं कोई अगर सम्मान करिए सम्मान को गुरु जी का चरण में दे देते हैं हमने ये तत्व को गोड़ी अमट का हर हर जाएगा बहुत जयगा हम बताते हैं गुरु वैष्णव में अभिमान नहीं सताते हैं किस लिए जो सम्मान जो कुछ हम हाँ, आप हमको दोगे हमारा कर्तव्य है वो गुरु चरण में दे देना कोई हमको दंडवध करे आंखें मुदखे उसको ऐसा करो मतलब आपका दंडवध गुरु जी का चरण में दे देता है गुरु जी का चरण को सरण करना एक साथ शिष्य जो हैं गुरु का गुरु वैष्णव का किसी भी चीज आत्मस्वाद नहीं करते सत्शिक्षों का लक्षण है गुरु वैष्णवों का कोई भी चीज सम्मान मान सम्मान प्रतिपत्ति अर्थों कुछ भी आए वो सारे तमाम गुरु का सेवा गुरुजी का सेवा में लगा देते गुरु सेवा में लगा देते लोगों सेवा में नहीं लगाते गुरु सेवा सेवा गुरु सेवा बोलते गुरु सेवा हम जो कहें इसके द्वारा आप क्या समझते हो आप सोचते गुरु जी का शरीर का सेवा इसको अगर धीरे धीरे गुरु तत्व तो छः महीना सुनोगे धीरे धीरे एक एक एंगल से नानाम तमाम घटना देखे छः महीना कम से कम और वो भी आपका आधार है तो आधार नहीं है तो बेकार हो जाए थोड़ा तो आएगा आधार होना चाहिए जिसमें ये जो कथा रहता है गुरु सेवा मतलब गुरुदेव का गुरुदेव का शरीर का सेवा ऐसा नहीं गुरुजी तो चला गया गुरु सेवा मतलब गुरु तत्वों का सेवा आप गुरु सेवा बोल के हमारा गुरुजी का शरीर वो सेवा नहीं ये तो है ही है सिर्फ ये माने नहीं है मतलब लोघ सेवा मत करो लोघु मतलब माया का सेवा मत करो गुरु सेवा मतलब जिसमें गुरुजी का गुरु तत्वों का सेवा हो जैसे आपने कुछ आपको मिला था सेवा आपने धाम सेवा में लगा दिया एक गुरु सेवा हुआ समझा मेरा बात गुरुजी का इच्छा का अनुसार गुरुजी बोले धाम सेवा करना अच्छा है क्योंकि ये तो स्टैंडिंग ऑर्डर ये गुरुजी का सिर्फ नहीं है चौतन्य महाप्रभु का परंपरा का पूरा धाम सेवा नाम सेवा ये तो स्टैंडिंग है महाप्रभ का एक एक बात को आप, आप धीरे धीरे विचार करोगे तो आश्चर्य लगेगा महाप्रभु गंगा जी का सेवा करने के लिए भी बताए और खुद भी किए क्योंकि द्रोव ब्रह्मो ये क्या है द्रोव ब्रह्मो ब्रह्मोद्रोवो द्रोव ब्रह्म तो ब्रह्मोद्रवो तो गंगा क्या है द्रविभूत हो पानी का रूप में ब्रह्म है है ना आत्दीय तो वस्तु क्या है तुलसी है गंगा है गोमाता सब त्वदीय वस्तु है तोदीय वस्तु का सेवा करने से कृष्ण का आह्लाद होता है प्रेम होता है आनंद होता है वाह क्योंकि एक मैया को आप सेवा करो इससे अच्छा उसका बच्चा को सेवा करो मैया का संतुष्टि ज्यादा शास्त्रों का विचार है भगवान को चाहिए तो आपको त्वीय वस्तु का सेवा करना चाहिए ये ठाकुर हरिदास से लेकर जितना सारे परि सब दिखा दिए तुलसी का सेवा करो देखो कितना प्रेम आएगा गंगा का सेवा तुलसी का से, गो माता का सेवा तो वस्तु का सेवा में कृष्ण का प्रीति होता है जैसे एक व्यक्ति गौ माता को खींच रहा है ऐसे वो गो माता जा नहीं रहा किसी अवस्था से इतना पावर है वो खींच रहा है उधर उधर भटक रहा है तो एक बुद्धिमान आदमी ने बोला देखो आप क्यों इसको खींच रहे हो बोले जा नहीं रहा ओह आप भूखा हो एक काम करो ना उसका जो बच्चा बचिया है बचिया के गोदी में ले लो लेके आप चलते रहो अपने आप उसको रस्सी खींचने का दरकार ना अपने आप चलेगा है कि नहीं तब उसका होश आया वो तो ठीक बताया बचिया को लेके आप चल लो ना अब रस्सी खींचने का कोई दरका नहीं अपने आप आ जाएगा आप किसों को क्यों रस्सी बांध के खींच लो ऐसा ऐसा करके अब गुरु वैष्णव गंगा जी तुलसी जी गो माता भागवत जी धाम सेवा सब करो देखो कैसे खींचे आ जाए खींचे आ जाएगा ये जगह मदाई को सेवा दिया महाप्रभु जगह मदाई जब बोले प्रभु आपने क्षमा किया है लेकिन हम कैसे समझे अब तो सेवा नहीं दिया पर ठीक है तुमको सेवा दे देते हैं क्या सेवा करो भले ये गंगा जी जो है गंगा जी इसमें नहाने नहाने आ रहे हैं जितना सारे नवद्वीप वासी बाहर से गंगा जी में नहाने आते हैं उसी घाट को आप साफा करो दिन रात अब महाराज ठीक बताया ब्रज में ऐसा भी साधु है सिर्फ झाड़ू लगा के सिद्धि प्राप्त हो गया श्यामानंदो प्रभु क्या किया निधिमन में झाड़ू लगाते लगे राधा रानी का नूपुर प्राप्त हुए राधा रानी का स्वयं नूपुर उसको ले लिए लेके अब नूपुर हैरा गया ललिता विशा गादी राधे तेरा नूपुर क्या है लाल बोले तो मेरा नूपुर तो एक है आप हरी राम राम वहाँ कुछ चला गया फिर जाके ललिता आई आके इधर ढूंढते रहें और वो बाबा जो है हमारा श्यामानंद प्रभु झाड़ू लगा रहे ऐ बाबा एक नूपुर मिला हाँ मिला तो है लेकिन प्रमाण देना पड़ेगा मिला तो है वो तो राधा रानी का नुपुर है प्रमाण देना पड़ेगा तो प्रमाण दिए हैं तो नूपुर जब दिए वापस इसी टाइम में राधा रानी का जो का निह्न बना दिए साक्षात इधर उसके बाद से ये श्यामानंदो परिवार में नूपुर राधा रानी का पायल का नुपुर का जो ऐसे झूला देते हैं ना ऐसे नूपुर का चिन्ह हो गया अगर बाहरी आदमी बोले ये बदमाश है गुरुजी का अनुगत तो नहीं करता देखो भक्ति का जो भक्ति में डुबकी लगाते सारे पता चल जाता है बाहर में फाइटिंग करोगे कुछ नहीं यू कैन नॉट गेट एनी सॉल्यूशन ये सब हम जो संप्रदाय का जो हमारा परंपरा है ये जो ग्रंथ तो निकाले थे आज से पाँच सात साल पांच साल पहले उसमें सारे दे दिया अगर कोई बोले समानंद प्रभु अपना गुरु गुरुजी का अनुगत तो नहीं कर रहे क्यों बोले महाराज इन्होंने इन्होंने तिलक बदला दिया इनका जो गुरुजी जी है इनका तिलक तो ऐसा नहीं है इनका गुरुजी का तिलक ऐसा है पहले तो अलग तिलक करता था अब तिलक बदला दिया ये क्या बात है सब गुरु जो उत्सव सब तमाम गुरु का जो उत्सव राधा रानी स्वयं कर दिया तो तुम्हारा बोलने का क्या है तुम चर्चा करते रहो तुम्हारा चर्चा करने से क्या होगा तुम्हारा ही पतन होगा <laughs> तो इसमें प्रेम जो है भक्ति जो है ये बड़ा गंभीर चीज है तो ये जो गंगा है गंगा जी का सेवा भी आपका दुर्व ब्रह्मो का सेवा है दुर्विभूत ब्रह्मो का सेवा है और गुरु सेवा मतलब लघु सेवा नहीं गुरुजी का मन की जो भाव है वो तो तरीय वस्तु का सेवा है ही है धाम का सेवा वानी का सेवा मेरा अपराध है है वानी का सेवा धाम का सेवा संतो महाराज का लेटर है चिठी है धाम का सेवा करने का हम तो बोले हमसे कैसे बनेगा और ठाकुर जी कैसा कैसा है देखो नालयक हम हैं कैसे कैसे करा ले रहे संप्रदाय का धाम का ठाकुर जी करा लेते हम तो करने का लायक नहीं है ये ठाकुर ये बुर्ग का आशीर्वाद है इसका प्रवचन है ना बानी ये झूठा नहीं होने देंगे तो ये जो गंगा जी मंदाकिनी और प्राकृत नदी इनमें विवस्त्र हो के ना रही और उठा नहीं तो ये सोचे कि देखो इतना इसका घुमंड हो गया कि ये ऋषि मुनि साधु गुरु वैष्णव को नहीं मानते ये इतना अभिमान हुआ धन के द्वारा तऊ तो दृष्टा मदिरा मतू श्रीमादांधो मजू ये दोनों को देखा ये इतना अभिमानी है देखो इसमें बिल्कुल इसका सम्मान नहीं आ रहा है सम्मान दे नहीं सकता ठीक है तयोर तो अनुग्रहार्थम स्वापम दगो अनुग्रह करने के लिए ये आपका नजर में हो का महाराज इतना गुस्सा है कि अभिशाप दे दिया ये अभिशाप नहीं है ये अनुग्रह है हमने पहले भी बताया था गुरु वैष्णव का दो दीख है विचार निग्रह और अनुग्रह अनुग्रह माना कृपा करना निग्रह माना बाहरी दृष्टि में सास्ती देना ये दोनों दोनों ही आपका गंभीर सिद्धांत है दोनों ही आपका जीवन में बड़ा भारी फलदायक है गुरु वैष्णव तुमको तुमको अगर पानिशमेंट दे शस्ती दे इसमें तमाम सुविधा हो जाएगा होगा नहीं होगा नहीं हा गुरु वैष्णव का जो अभिशाप दे या कुछ भी करे ये जो प्रेम के द्वारा निग्रह अनुग्रह हमने जो ये बताया उसका मतलब ये नहीं माधवेंद्रपुरी पाठ का चरण में ईश्वरपुरी ये जो रामचंद्रपुरी अपराध की इसका बारे में हम नहीं कर रहे हम बोलते हैं प्रेमवान कोई गुरु अपना शिष्यों को पर कभी निग्रो करते हैं और अनुग्रह करते हैं बाहरी दिश में शास्त्री देते हैं कभी ये भी प्रेम है लेकिन वो जो किया गुरुचरण में अपराध किया सिर्फ अपराध नहीं भगवत चरण में भी अपराध किया क्योंकि भगवान का निर्विशेष बोलते हैं का चिंता करो भगवान के जो स्वरूप नहीं मानते इसको चैतन्य महापुर बोले मायावादी कृष्ण चरण अपराधी किस? ये कृष्ण का स्वरूप सच्चिदानंद स्वरूप को नहीं मानते इनका जो लीला विलास इसको नहीं मानते इसलिए इसका बारे में हम नहीं कह रहे हैं, लेकिन गुरु वैष्णव का ये जो देखो नारद जी इसको सांप दिए तय अनुग्रह तयोर अनुग्रहार्थाय अनुग स्वापम दासन इदम जगो सांप देते हुए ऐसा बोला तुम लोग क्या करोगे तुम्हारा वृक्ष जो प्राप्त होगा जाओ नारदो बाश तुम वृक्ष प्राप्त हो गया जब ऐसा अभिशाप दिए तब रोने लगे उस समय में ठीक है बोले जाओ विक्षोजन तो होगा लेकिन जब दापर युग में भगवान श्री कृष्ण लीला करने के लिए आएंगे अब वो था इसी समय उनका नंद महाराज का जो बगीचे हैं उसी जगह आपको विक्षोजन प्राप्त हों और साक्षात भगवान ही आपको उद्धार करेंगे आपको कृपा करेंगे तो ये साफ हुआ कि साफ हुआ कि वरदान हुआ क्योंकि ये जो आपका जो दो ये जो मनी और ये हैं ये दोनों अगर भजन करना शुरू कर देते उतना जल्दी भगवान को नहीं प्राप्त होते भगवान प्राप्त होना उतना तो इजी नहीं है भजन तो नहीं करते लेकिन संभव नहीं है लोग लेकिन ये जो अभिशाब्दी दिए इनके द्वारा अभी आप दिन गारंटी हो गया आप भजन करो भगवान मिले कि नहीं मिले लेकिन जब गारंटी हो गया छप्पा लग गया मिलेगा ही अब कोई चिंता नहीं है शिवासांगन में जब चैतन्य मापू ऐसा प्रभाव विस्तार किए साक्षात भगवान का स्वरूप प्रकट किए और बोलने दे किसका पास क्या है लिया सबको कृपा किया आलो हैं चैतन्य भगवत पढ़ोगे उस टाइम में आपका ये जो मुकुंद है मुकुंदों का कृपा नहीं किए भक्तों लोग बोले महाराज मुकुंद भगवान मुकुंदों का कृपा करो नहीं ही मुकुंदों का नहीं कृपा करेंगे वो जिसी संप्रदाय में जाए उसी का बात बोलते हैं ऐसे तो प्रेम है ठाकुर जी का ऊपर जिस संप्रदाय में जाए अर्थात सिद्धांतों का बारे में निष्ठा का बारे में आपका अगर धीरोता नहीं है लोग डांटे गाली दिए और आपका सिद्धांत तो चेंज कर दिए मतलब वह साधु नहीं है मेरा बात समझा मेरा बात क्या बोला आपका सिद्धांत में अटल होना चाहिए हमने जो सिद्धांत तो बोला ये गोलोक का सिद्धांत तो में ये तुमको कुछ भी करना है ये सिद्धांत तो चेंज नहीं होने वाला तुम्हारा ही नुकसान होगा ये सिद्धांत तो विचार करो यही सिद्धांत तो है हमने अपना सिद्धांत तो नहीं बोले बहुपात गुरुवर्ग का सिद्धांत तो, तो इसीलिए जब जिस संप्रदाय में हम अगर हम कभी कभी ठाकुर जी का इच्छा से दूसरा संप्रदाय में जाना पड़ता है हरी कथा बोलने या कुछ होने होता तो तो उधर जाके उनके सिद्धांतों तो हम ग्रहण नहीं करते लेकिन कोई आ, कोई ऑर्डिनरी लड़का अगर जाए तो वहाँ रोटी पानी मिला दूध मिला बहुत सारे वो उसका ही बात बोलना शुरू करते हैं कि, नहीं कि, कि, कि, कि, कितना सारे दिखाएंगे आपको बोलो प्रमाण कितना चाहिए प्रमाण बोलो काल के लड़का मट के चला गया और दूसरी संप्रदाय में गया और वहाँ तिलक तो गोड़ियों का लगाते हैं तमाम उसका ही करते हैं अपना आचार विचार सब छोड़ दिया लेकिन के सब ही महाराज के लिए संभव नहीं है ये करेगा ये अगर मायावाद भी देख ले मायावाद खंडन के लिए देखे ये व्यसन नहीं है उनका जीवन है तो इसको विचार करना चाहिए तो ये जो धीरोता है मुकुंदों ने जिस संप्रदाय में जाते उसका होके तालिया देते थे मजा करते थे उसका संप्रदाय में ऐसे ही महाप्रभु का महाप्रभु बोले इस, इसलिए उसका ऊपर गुस्सा है ऐसे तो महाप्रभु का पर्षद है दिखा रहे हैं तो जब बोले सबको को प्रेम दे रहे हो मुकुंद को नहीं देंगे क्यों प्रभु बोलो जिस संप्रदाय में जाए उसका ही बात करते हैं वो भूल जाते हैं तब तो क्या करे बार बार भक्तों लोग ये प्रार्थना किया ठीक है उसको बोलो करोड़ों जन्म बाद उसको कृपा करेंगे तो भक्तों लोग जाके उनको खबर दिया जो प्रभु जी ने प्रभु हमारा प्रभु बोले हैं आपको कोठी जन्मों बाद आपको कीपा करें है कीपा करेंगे कोठी जन्मों बाद कपड़ा उड़ाकर नाचना शुरू कर दिया उदम तब तो अक्त लोग आगे मा, बोले माँ बोले यू नाचते क्यों है क्या हुआ उसका दिमाग खराब हो गया क्या बोले महाराज वो नाच इसलिए नाच रहा है आपने बोले करोड़ों जन्मों बाद उसको किपा करोगे इसीलिए अच्छा इतना विश्वास है उसका उसको आने बोल उसका करोड़ों जन्म हो गया अभी आ विश्वास का ऊपर डिपेंड करता है कितना डिस्टेंस आप कवर करोगे ऐसा भी हो सकता है चालीस साल से भजन कर रहा है ऐसा भी हो सकता है आप काल आए हो महाराज जी से हरिनाम नहीं हो आपका ऐसा शांत प्रसंग हो गया तो आप तीन चार सालों से बड़ा ऊपर चला गया भजन हमने ये गप नहीं बोल रहा है दिखाए प्रमाण दिखा देंगे आपको चालीस साल से भजन कर रहा है गौड़िया मठ में दिखा लिए बहुत कुछ किए सब कुछ किए लेकिन और दो चार साल चार साल हुआ वो अभी सिद्धांत तो एकदम फटाफट सब हो गया कीपा मिल गया डिस्टेंस को कितना आप कवर करोगे इट डिपेंड्स अपॉन योर सिंसियरिटी एंड सबमिशन सिंसियरिटी कितना है और सबमिशन कितना है इसी के ऊपर जिसका जितना है उसमें आगे जाएगा गुरु वैष्णव अंधा नहीं है तो भूकुंदो को जब बोले करोड़ों जन्मों बाद तेरे को तुमको कृपा करेंगे महापो बोले तो तो अनाचना शुरू कर दे महापो बोले उसका करोड़ों जन्म हो गया क्योंकि इतना विश्वास है करोड़ों जन्मों कोई मुख्य आप ऐसे तो जीवात्मा सब करोड़ों जन्म से घूम रहा है तुम भी घूम रहे हो भी घुम सब अनंत काल अनंत काल की हिस्ट्री में ऐसा कोई भी समय आप दिखाओ नहीं जिसमें आप थे नहीं मैं थे मैं था नहीं अनंतकाल से आप भी हो मैं भी हूं ठाकुर जी भी हैं ऐसा कोई समय नहीं जिसमें आपका आत्मा नहीं था अनंत काल इन्फिनेटी ब्रह्मांड ब्रह्मांडित भ्रमित कोनो भगवान जीव गुरु कृष्ण प्रसाद पाए भक्ति लता बीच ब्रह्मांड भ्रमण करते कहते अनंत काल कवि अगर सच्चा वैष्णव जिसको चाहत नहीं है महाराज कुछ ऐसा कोई साधु का अगर संग हो जाए आपको समझ में आए तो आपका जिंदगी खिल जाएगा एकदम तुरंत खिल जाएगा विषय आपका छूट जाएगा विषय क्या करोगे कितना दिन तक करोगे अगर अस्सी साल तक जीओगे उसके पास अभी जिस अभी उम्र कितना पैंतालीस साल पचास साल हुआ क्या करोगे उसका बात तो ये है बात विश्वास होना चाहिए तो ये ओभिश आप दिए वो रोना शुरू कर दे ठीक है आपको असतोष मदन दरिद्रम परमाजनम आत्मोपमे न भूतानी दरिद्र हो जब आदमी पैसा ना शुरू कर देते अभिमान आ जाते हैं तब इसको दिखाई नहीं पड़ता देखना एक बात विचार करके धनियों का घर में संत महात्मा कम जाते आजकल का बात हम नहीं कहते जो विचार वाले संत महात्मा है ऐसे कोई गया तो उसका बारे में हमको मत बताओ हम स्टैंडर्ड बात बोलने बैठे हैं धनियों का घर में संत महात्मा कम जाते हैं किस लिए ध्वनि का घर में जाओ तो अपमान करें या तो गेट में दरवान है ऐ कहां जा रहे हो बगा देंगे अब गरीब का घर में क्या होता है गरीब का रोक टोक नहीं है गया तो ठीक है बातचीत कर सके गरीबों का घर में तो रोक टोक नहीं है कोई दारवान है क्या कुछ नहीं है जाओ तो बातचीत करे अभिमान भी कम है नहीं है आधनियों का प्रायश अभिमान होते हैं क्योंकि धन के द्वारा आदमी का अंदर में बाकी जो अभिमान का पैदा ज्यादा होता है जैसे हमने बोले कौंथी देवी का वो जो श्लोक जन्म ही सोचो श्रोतो श्री भी नव अर्ति वय अभिदातु नव अर्ति अभिदातुम्बई तम तमकिन च नोचरम जन्म श्रुतो शिविर एध मानो मदहपमानो नव अर्ति अभिदातुम्बई तमकिन चन गोचरम कुंती देवी बोले जन्मो ईश्वर श्रुत सी चार ये अहंकार का खम्बा है ये खम्भा का ऊपर अहंकार का जो बिल, बिल्डिंग है कामड़ा ये निर्माण हुआ है प्रसाद अब चार खम्बा को एकदम धक्का दे के बुलडोजर दे के उसको फेंक दो तो क्या करे बिल्डिंग रहेगा बिल्डिंग गिर जाएगा समझा जन्मोष्व जो सूतोषी चट्ट पिलर ये चार पिलर का ऊपर अहंकर का जो घर है वो बना हुआ है गुरु वैष्णव पहले क्या करते हैं वहकर का खम्बा को लात लगाकर फेंकते हैं इसमें अगर अगर गुस्सा हो जाए आपका हो गया ये तो कृपा कर रहे ऑपरेशन कर रहे ये अगर गया चार खम्भा तो आपको भगवान प्राप्ति हो सकता है क्योंकि अभिमान के द्वारा भगवान प्राप्ति नहीं संभव है अकिन वस्तु भगवान को प्राप्त कर सकता है बाकी अभिमानी व्यक्ति नहीं हो सकती लेकिन एक बात विचार करके देखना धन का अभिमान आपका अंदर है तो बाकी जो तीन अभिमान किसके द्वारा जन्मो ऐश्वर्जो श्रुतो है औश्ज तो ये धन दौलत जन्मो ओ ओ छोड़ दो जन्मो ओश्वर्य सुतो सिंह बाकी जो तीन जो है ये धन की दो धन की जो अभिमान है इसका अंदर में बाकी तीन अभिमान अपने आप आ जाता है देखोगे विचार करके देखोगे तो आपको समझ में आएगा कोई अगर किसका धन नहीं है बिल्कुल इसका बात अलग है अगर ध्वन आ गया वो मूरख है हमने देखे है आंखों का सामने बिल्कुल पैसा नहीं गरीब अपना मामा का पास सोने के दुकान में काम करता है नौकर जैसा अपना भागीना है भंजा और काम करते करते उनको बाद में मामा जी बोले ठीक है तू तो एक अलग सा दुकान कर और ठाकुर जी का ऐसा कि अलग सा दुकान किया उसको दो तीन सालों में ऐसा पैसा आना शुरू कर दिया को मत पूछो इतना धंधल आना शुरू कर दिया जो आदमी छागल का माफी अपना अंकल का उधर काम करते थे दुकान में नौकर जैसा हाँ जी हाँ जी बताओ हाँ जी बताओ ये कर गया हाँ जी बताओ अब ये आदमी अभी जब पैसा आना शुरू कर दिया तो ऐसा इसका अभिमान हुआ सारे सारे जो शिक्षित आदमी है इसको उपदेश देना शुरू कर दिया आप तो ऐसे करते हो क्या होगा बिल्कुल लिखा पड़ गया जनते ही जो है अंगूठा ऐसा छाप देते अभी वो उपदेश देना शुरू कर दिए क्योंकि सवा भी उसका आ गया। धनी आदमी जो है वो अगर प्रश्न भी न जाने उसको समाज समाज का आदमी भी सैल्यूट देते हैं आगे बैठाते हैं चेयर में फंक्शन हो तो आगे क्यों धंधो लमालखोरी है इसका प्रभाव है तो ये जो है हमारा तेरह नंबर श्लोक में श्रीमद् में जो अंध है असद जन जो है आंखों का सन में देखे धन दौलत बहुत हो गया फिर दो तीन साल चार साल पांच साल दस साल का बाद उसका धन दौलत पूरा गिर गया फिर जहां का तहां ये भी देखे आंखों का सन में तो ये जो जब ध्वनि बन गए इसका बाद ठाकुर जी के करुणा से जब दरिद्र बन गए तो ये जो दरिद्र होने का टाइम समय उसको पता चलता दिल में क्या गुजरता था बोलो मैं ऐसा धोनी बन गया था तब तो हमारा लिविंग स्टैंडर्ड स्टेटस ऐसा हो गया था गया था ना अभी क्या हो रहा है फिर गरीब हो गया दस बारह साल का अंदर फिर गरीब और फिर जहां का था, जहां से उठा था वैसा ही वो झोपड़ पट्टी में रहना और डेली चावल थोड़ा लाए थोड़ा निमक लाए उ हो ना नहीं तो होगा नहीं अब उसको गुजारता है महाराज जब धन दिया था ठाकुर जी हमने समझा नहीं था कितना अभिमान हमारा अंदर में आया था ये इसका लिए मेडिसिन है मेडिसिन है ना दवा है इसलिए ठाकुर जी भी वदा किया ना, वो आप जब जब ये जो बली महाराज का प्रसंग आया तो वहाँ ब्रह्मा जी को बताने जिसको हम कृपा करते हैं उसका धन लो सब ले लेते हैं क्यों इसके द्वारा ही इसका अभिमान होते हैं अभिमान का विषय को हम हड़प लेते हैं शनिचर का दशा कि जिसका ऊपर आ जाए उसको तो हम बोले आपका वजन का समय आ गया शनिचर वजन में बहुत सहायता करती है आप जानते नहीं हो जिसका ऊपर शनिचर चढ़ जाए वो भजन करके देखे भजन में उसका तरक्की ज्यादा हो ह डरो मत ये तो ग्रह जो है चलते रहेगा कभी शनि आते रहेगा मंगल आते रहेगा बुध आते रहते इसमें डरते क्यों है क्योंकि हम लोग तो नौ ग्रोहों से डरते नहीं हम लोगों को दसवां ग्रोह जो है कृष्ण हैं इनसे मतलब है हम कोई एस्ट्रोलॉजर का बस नहीं जाना <laughs> क्योंकि दसवां नंबर जो ग्रोह हैं जो सारे ग्रोह के चुटकी से उड़ा देंगे देंगे नहीं उसका परवाह करते हैं बाकी नौ ग्रहों का हम चिंता नहीं कर के, मंगल केतु राहु केतु जो कुछ भी हो तो कुछ भी कर लो हमको आओ क्या क्षमता है अर्थ श्रीमद जिसका अहंकार हुआ उनको अगर दरिद्र बना दिया जाए ठाकुर जी का कृपा से तो उसको आंखें खुल जाता है आंखों आंखों का पर्दा लगा हुआ था आंखों का पर्दा खुल गया बोले नहीं हमने तो अभिमान से ऐसा ऐसा कह दिया था उचित नहीं था उचित था कह दिया था ऐसा अनुभव आता है जब अनुभव आते हैं ये ठाकुर जी का कीपा है बिना अनुभव भजन में आप जा नहीं सकोगे जितना तिलक करो जितना भी कुछ करो नियम पालन करो हो नहीं सके ऐसा करते करते अभी ये जो ठाकुर जी का कृपा से आप देख रहे हो दोनों को वो जो अर्जुन विक्षो के खड़े थे नलकूबर मणिक ग्रीबो जमाल अर्जुन इनको ठाकुर जी ने उद्धर कर दिया उद्धर कर दिया ना काल चर्चा हुआ उल्लू को टेरा करके ये तो अर्जुन वृक्ष है इधर से गुजर गया ठाकुर जी बच्चा और यहाँ जो उलू है वृक्ष में अटक गया और उधर बच्चा रस्सी को खींचा हैसे दो वृक्षो एकदम पटांग से एकदम गिर गया ऐसा जब गिरा तो उसमें से दो पुरुष निकला सुंदर देखने में जैसे देव पुरुष है देव पुरुष निकल के हाथ जोड़ करके ऐसे कृष्ण को बच्चा बाल कृष्ण को स्तुति स्तुति कर, करते है। हैं क्या बोले बल्च कृष्ण कृष्ण महाजोगिन समाध्य पुरुषो पुरुष हो पर हो रूपम ते ब्रह्मण विदु कृष्ण कृष्ण ये दो कृष्ण कृष्ण क्यों बोला बोले एक ये कृष्ण बोला दो है ना ये कृष्ण एक कृष्ण बोले इसने इसका पहले बताया था जो तत्रोश्रिया परमया ककुबह स्पुर सिद्धौपेत्यो कुंज रो रीव जात कृष्णम प्रणम सिरसा खीलोकनाथमीर बिर, बीरज ये दोनों भिख से दोनों भिख से निकल गया और निकल के ऐसा स्तुति करने लग कृष्ण कृष्ण महायोगीन तो महा, महा है स्तम पुरुषम परम पुरुष परम आप परम पुरुषो चराचर विश्व व्यक्त एवं अव्यक्तो जो भी है विश्व विश्व के सारे रूप आप ही हो आपसे ही आये हुए तस्मी तो व्यम भगवते वासुदेवाय वेद से आत्मदत गुण महिमने ब्रह्मणे नम यस्वता ज्ञाएं शरीरष्वशरी नयिस्तस्तुतिशयर्वीजेष्वंगसंगत नमः पर कल्याण नम पर मंगल सांतायो जदुनाम पते नमः नम बागुण कथने शबनौक स्तौ चमसो मन स्तो पद योन स्मृत्वाम सिरह स्तो निवास जगत प्रणाम दिष्टि सताम दर्शनी अस्तुभ तनूनाम ऐसा करके सुंदर सुति किए हमारा बाणी आपका गुणानी कथने रहें कथन बोलते रहें श्रोवण आपका कथा सुनते रहें हाथ आपका कर्म करते रहें मन आपका चिंता करते रहे पाद और आपका भूमि का विचरण हैं ऐसा करते रहे पाद के मतलब सारे इंद्रियों आपका सेवा में लगे रहे अब नारद जी कृपा किया है तब ना इसका बुद्धि शुद्धि हुआ नहीं तो ऐसा बात बोलते पहले तो बताया नहीं साधु नाम से भगवान वाचो देखो अभी भगवान उत्तर दिया है इस तो सफ किया लंबा छोड़ा इसके बाद भगवान बोल रहे हैं कि साधुनाम सम चित्यानम सुतराम मत्कृतात्मनम दर्शनाम्न भवेदवंद हो अक्षो अक्ष साधुनाम सम चित्यानम सुतराम मत्कृतात्मनम साधु लोग क्या है समचित्व है इनके लिए भेदभाव हृदय में नहीं है बिल्कुल आपको लगे बाहरी दृष्टि में लेकिन बिल्कुल भेदभाव नहीं है साधु का अंदर साधुनम समचित्तानम सुतरम मतकितात्मनम इसीलिए वो हेम मेरा कर्म तो ओली कर ये लोग ये जो साधु संत तो जो हैं हैं मदगत चित्तो ये समचित्तो किसी का भेदभाव ऊपर नहीं है सुतराम मद्गत चित्तो और इनके जैसे सूर्यो सूर्योदेव उदित होने का बाद जैसे अंधेरा में आपको कुछ दि, दिखाई नहीं पड़ता लेकिन सूरज जब उदित होते सूरज भगवान तो आपको सारे वस्तु तमाम प्रकाशित होते हैं आपके सामने सारे वस्तु दिखाई पड़ता है ऐसा माफिक अगर संतो का किपा आपका उवर हो जाए उन्तों का किपा आपका हृदय में उदित हो जाए तो आपका अंदर अंदर में जो अज्ञान का अंधेरा था ये अंधेरा बिल्कुल मिट जाए सूर्यों का जो प्रकाश है इसके द्वारा आपका हृदय का अंधकार नहीं जाते जाते सुजो सुजो उदित होने का साथ साथ आपका जगत का अंधेरा है ये मिट जाते लेकिन हृदय का अंधेरा एकमात्र तो गुरु वैष्णव का कृपा के द्वारा ही जा सकता अज्ञानो तिमिर ज्ञानांजन सलाक का बोलते हो ना लेकिन अनुभव नहीं करते हो बोलते हो लेकिन अनुभव नहीं करते हो एकमात्र तो इसी के द्वारा ही संभव है अभी बात यह है कि इतना उत्पात होने का बाद जितना सारे ब्रजवासी हैं नंदो उपानंदो अथिनो सुनंदो नंदो महाराज सारे चिंतित हो गए सारे मीटिंग की बोले महाराज हमारा तो जो लगता है ये तो हमारा लाला को मार के ही रखेंगे जितना सारे उत्पात आ रहे हैं कि आज नहीं तो कल क्या हो जाए लाला का कोई ठिकाना है नहीं अब महाराज क्या करे भले ऐसा करो उपानंदो बताएं कि काम करो इधर से चलो हम चले यहाँ तो और अच्छा नहीं लगे क्योंकि देखो इतना उत्पाद आ रहा है बालक तो बालक को तो मरना ही था जो तो ठाकुर जी का कीपा है ऐसे ऐसे बच जाता है देवता लोग का कीपा है बार बार ये सब घटना करते जितना सारे घटनाएं हुआ भले जन्म से देखो पुतना पैसे पुतना राखुशिया के बीस पिला के मरना चाहिए फिर उसका बाद सोकटा सूर उसका बाद तीना तो फिर इसका बाद ये सब घटनाएं चलते रहें और कहाँ तक हम लोग हम लोग सहन करें ये संभव नहीं चलो गोपाल तो ऐसा ही बिल् करते हैं कभी पिताजी बोलते जा लाला मेरा खरम को ला और जाके गोपाल खरम लेके आते हैं ऐसा पे लेके पिताजी का खरम अब एक बार फल फल विक्रयी फल विक्री करने वाली वो उसका उधर से गुज़ार रही थी फल किणी ही फल भो हैं ऐसा करके चिल्ला रही थी फल लो फल लो किसी को फल लगे और गोपाल ने ये सुनकर जल्दी आए जल्दी आए आके बोले ये धान है शस् है धान धान को ये छोटे छोटे हाथ तो है ऐसा है जो छोटा छोटा हाथ गोपाल का ऐसा करके धान लेके आए वो जानते हैं ब्रजवासी वहाँ तो पैसा का कोई चल नहीं है अभी भी जाओ हम सूर्योगुंड में रहते थे कोई दावा चाहिए तो आपको जाके आपको गेहूँ लेके जाना पड़ेगा गेहूँ दे के फिर औसूद लेके आओगे <laughs> क्योंकि पैसा नहीं है लोगों पास एक्सचेंज होता है अभी भी अभी भी जाओ ऐसा होता है कोई सब्जी ला तो गेहूँ दे दो सब्जी का कितना दाम है बोले गेहूँ कितना बोले हाफ के जी ला हाफ के दे दिया उसका जो दाम है उसी के मुताबिक सब्जियाँ दे दी अभी भी है गाँव में अब कहा आएगा जाओ चलो भ सारे गाँव में ऐसा ही है तो गोपाल जानते हैं गोपाल पूरा है क्या है पूरा लेके धान लेके आए ऐसा ऐसा करते हैं वो भी धन तो टपकते रहें नीचे छोटा छोटा हाथ है आके धान वाले ये जो फल वाली फल वाली को बोले ये लो ये धान लो इतने से धान में क्या होता है, है? कोई फल होगा लेकिन फल विक्रयनी उनको तो हंस दिया गया बच्चा को देख कर बोले हम तो जिंदगी में ये बच्चा दिखाई नहीं है बड़ा सौभाग्य है जो दान दिए वो तो हंसते रह मतलब ठीक है कोई बात नहीं जितना सारे फल हैं गोपाल ने ऐसा किए ये दो हाथ में होगा नहीं ऐसा किए जितना फल है सब दे दिए बोले जाओ और उतना ही धान इसको दे दिए और ये जो है फल घर जाके जब फल का टोकरी उतारे तो देखे उसमें हीरा मोती जेवर सब है री माम हीरा मुक्ता ये सिर्फ गोरंग मापु किए ऐसा नहीं चैतन्य मापु भी किए ये ब्रज में जब चैतन्य महाप्रभु जब ये तो है तो कृष्ण लेकिन लीला करने के लिए आए जब इधर से जा रहा था महाप्रभु संन्यास है हरे कृष्ण हरे कृष्ण कर जमुना का किनारे से जा रहे एक ब्रजवासी उधर से जमुना पार करके माठा का कलसी लाए इतना बड़ा माठा और बोले ओ पूछे सन्यासी देखे माठा पियोगे हां पिएंगे पहले तो बोल दे हां पिएंगे उसको कहा महाप्रभु महाप्रो के बोले पियोगे हम हाँ पिएंगे माठा दे दिया माँ कलसी लेके ऐसा करके पूर, डंक, डंक, डंक, डंक, पूरा डर दे पूरा वही लोटा गोटी है बोले नहीं लोटा गोटी नहीं है पीछे हमारा आदमी आ रहा है उसका पास होगा मेरा पास तो कुछ नहीं वो कैसे पियोगे वो अब तो, तो दो कुलसी दे दिया महापो ऐसा करे जगन्नाथ है पी लिया फिर माठा का कुलसी दे दिया बोले पैसा तो पैसा तो हमारे पास नहीं है पैसा तो हमारे पास फोटी कोरी भी नहीं है पीछे आ रहा है हमारा सब लोग उस उससे ले लेना वो आए वो बोले हमारे मालिक का पास नहीं है तो हमारा पास क्या रहेगा बड़ा दुखी होके चले बोले जा जो भी है आप सन्यासी को दिए हैं और घर में जाए ये देखे मुक्ता फुकता सब देखे कलसी भरती हैं महाप्रभु ने की आप लोगों को मालूम नहीं ये सब लीला कैसे पता चलेगा आप लोग घर जाके उपवासी जो खुले माठा का कलसी बोले इतना भारी क्यों है बोले घर जाके जो खुले देखे उसमें सारे मुक्तो आदि सब है अब बोलो इसका नाम है ठाकुर जी क्या कुछ नहीं दे सके मांगो मत कुछ ऐसा करके फल विक्रियनों के फल फल वाली को कृपा की और फिर ये लोग क्या किए सारे तमाम ब्रजवासी ने विचार करके तैयार कर लिए हम लोग वृंदावन जाएंगे अब वृंदावन जाने के जितना सारे सामान है सारे उठाकर सकट में गो गो बैलगाड़ी में सब लगा दिए और चलना शुरू ब्रिंदावनम् सर्वकाल वृंदवन संप्रवेशो सर्वकालहम तत्रोचक्रोजावास सकटचंदवत्त वृंदावन गोवोर्धन जमुना पुली देखो क्या लिखा है वृंदावन गोवोर्धन जमुना पुलिना चीक्षासीमा व्यूपो आप बोलोगे महाराज जी की क्या बात है हम तो वृंदावन किसको बोलता है अभी जो आप जो वृंदावन शहर में जाते हो उसको उसको आप वृंदावन बोलते हो लेकिन वृंदावन इतना छोटा जाएगा नहीं है वृंदावन पूरा ये जो वृंदावन है पूरा वृंदावन नंदगांव बरसाना सारे वृंदावन आज अभी आदमियों का ऐसा बुद्धि हो गया जी ये जो इधर आए वो वृंदावन गए वृंदावन लेकिन तमाम वृंदावन कामवन का भी अंश सब वृंदावन सारे वृंदावन तो नहीं तो ऐसा बताया बता वृंदावन गोवर्धन नंदोगा में गए तो वहां बोलते हैं जमुना पुलिन भी है नजदीक गोवर्धन भी है हमने बताया था ये गोवर्धन का इतना बड़ा जितना ही नीचे कि उसका डिस्टेंस भी छोटा होता जाएगा हम्म ऐसा करके वहां जाके उन लोगों ने उसे जाके आवाज़ किए पहले वो तो पहले तो सकटोई पहले जो सकट है मैंने बैलगाड़ी इससे पहले बनाया था बाद में तो धीरे धीरे बना पहले जाके ही तो बनाया नहीं धीरे धीरे बनाया धीरे धीरे और सारे ये जो बच्चा हैं ब्रजवासियों का बच्चा हैं अर्थात गोपाल खेलते रहें इन लोगों के साथ बड़ा सुंदर और यहाँ जो है धीरे धीरे धीरे धीरे यहाँ यहाँ एक एक करके उस आते रहे यहाँ भी यहाँ भी गोपाल ने एक एक करके सब कोई को एकदम समाप्त कर दिया एक एक करके कभी कहाणु वदन कहीं बच्चा के साथ मल्ल युद्ध एक बच्चा एक दूसरा बच्चा का साथ ऐसा करते करते खेलते हैं और एक दिन क्या किया यहाँ बत्स रूपी दैतो बत्सो बत्सो बन के आए हैं बत्सासुर इनको ठाकुर जी ने उद्धार कर दिया इसके बाद खेलते खेलते आगे जाओ तो फिर बहुत सारे असुर को अगासुर बकासुर सारे उद्धार कर दिए एक एक करके उद्धार कर दिए बड़ा सुंदर ये सब प्रसंग है इसके बाद अभी प्रश्न आता है जो एक दफे भगवान श्री कृष्ण और सारे जो जो सारे साथी हैं गोप सब बोले हम लोग एक काम करेंगे आज घर से खाना लेके चलेंगे और जंगल में बैठ के खाना खाएंगे सुंदर उसी समय वो समय वो बात हुआ था आपका कामबन में कामबंद में जाते हो ना बहुत सारे जगह ऐसा भगवान लीला किए हैं जो भी हैं अभी वहां जाके भोजन करने बैठे उसी समय क्या हुआ ब्रह्मा जी ने चिंता किए ये गोपाल है एक दूसरे का झुटन कर रहा है ये तो ये तो कैसे भगवान हो सकता ये झूठ भगवान क्या झूठा खाता है कभी ऐसा भी बेका गया सो बेकार तो उन्होंने परीक्षा करने के लिए भगवान से कृष्ण को क्या किए परीक्षा करने के लिए उन्होंने जितना सारे बछड़ा है सबको हरण कर लिए और दधी मिश्रित दही दही से चावल मखा हुआ था हाथ में लेकर और एक अंगुल में एक एक करके फल है अंगूर है ये सब लगा हुआ फल लेके गोपाल अभी बोल रहे बछड़ा कहाँ गया यहाँ तो खेल रहा था बड़े दूर बन में गया एक काम कर सोन तो लोग खा हम अभी बुला रहे उसको लेके आता बछड़ा जहाँ जहाँ है और जाके तमाम इधर उधर घूमा देखे बचरा तो इतना दूर जा ही नहीं सकता कैसे गया तो नहीं है तो ठाकुर जी आँखें मुदकर विचार किया वो ये तो ब्रह्मा जी का काम है ब्रह्मा जी ने उठा के लेके गया बम्मा जी ने सारे उठा के ले गया जब उठा के ले गया तो ठाकुर जी ने क्या किया इधर आए इधर आके देखे अरे ठाकुर जी ने घूम घाम के आए उधर चक्कर लगा के आए कि बछड़ा कहाँ है जब बछड़ा को ढूंढते गए वह बहुत दूर गए फिर उसका बाद ढूंढते ढूंढते फिर जब इधर आए इधर दिगेरी ब्रजवालों को कुछ नहीं कहा गया सब अब ठाकुर जी दिव्य दिव्य तो उनका जो ये है स्वाभाविक तो जी सब जानते हैं ये तो मनुष्य लीला कर रहे हैं सारे पहचान गया समझ गया कि ये ब्रह्मा का काम है ठीक है ब्रह्मा जी को सिखा देना पड़ेगा अभी ठाकुर जी ने क्या कि अपना शरीर से ही जितना सारे गोबड़ा है जो जो घर से आए थे सब और जी जे बालक आए थे गोप बालक सारे अपना जितना साफ सा अपना शरीर से सारूप को प्रकट किए समझा मेरा जितना सारे जितना सारे बछड़े जितना सारे गोप बालक है बदोस्त सारे को जितना जितना, जितना जैसा जैसा कपड़ा था जैसे हम ये कपड़ा यही कपड़ा जिसका जो कपड़ा है जो साज सज्जा है वैसा ही एकदम वही बन गोपाल जी ने लीला करते करते बेनुवादन करते करते जैसे रोज वापस आते हैं ऐसा आने के बाद वो जितना माता जी जिते जो बच्चा का जो माता जी और दा, दार पे खड़ा है खड़ी है अब देखे बच्चा आ रहा है रोजी बच्चा आता है लेकिन आज जो ये बच्चा आता है उसको पागल का मापिक जैसे रोना आ गया एकदम आके उछाल के उछा एकदम चुम्बन देर और जो बछड़ा है छोटे छोटे वो इतना ये जो गोमाता अभी बियाई है उसको छोड़ के इसका उधर प्रीति कर रहा है क्या कारण है पिता के ये जो गौ माता इसका ऊपर ये जो बछड़ा गए गौ चौराने ये जो हमारा गोपाल इसका ऊपर ज्यादा प्रीति कर रहे क्या कारण है कोई समझ नहीं पाया कोई समझ नहीं पाया क्या कारण है यहाँ तक कि बलराम जी गोवर्धन का उधर देखे हैं अरे जब ये बछड़ा आए तो ये माता गोमाता जो उनके जो चढ़ाने के लिए जो गो, जो गोप जाते थे ना वो देखिए हमारा बात माने नहीं इनके अपना बच्चा तो है ही है को छोड़ के उधर दौड़ा एकदम पागल का मापी जैसे पहाड़ से छंग लगाना ये तो संभव नहीं है तो बलराम जी ने सोचा कैसा कारण है तो मुझे आज तक दिखा नहीं ऐसा स्वाभाविक नियम यही है जो अभी भी आई है इसी के ऊपर गोमाता का ज्यादा प्रीति बने रहते हैं अब एक कैसे संभव है तो बल्लाव जी ने धीरे से देखा अरे महाराज ये तो साक्षात कृष्ण हमारा मालिक जो है सारे बन के रहे हैं सारे जितना सारे बछड़ा सारे कृष्ण ही हैं। बल्लाव जी देखे लेकिन बल्लाव जी इतना दिन तक समझ नहीं पाए यहां तक कि बलराम जी को भी धोखा दे दिया कृष्ण देखो बलराम और कृष्ण एक ही है अलग सिर्फ शरीर है अलग लेकिन बल इच्छा शक्ति कृष्ण का है कृष्ण का एक चीज है इच्छा शक्ति कृष्ण अगर लीला पुष्टि के लिए चाहे तो देखो धोखा दे दिया बलराम जी को बलराम जी इतना दिन तक जान नहीं पाए क्या क्या, क्या कारण है अभी समझ में आया वो हो सारे हमारा जो भाई कृष्ण है ये प्रभु ये बन के हैं इसीलिए इसका ऊपर कृष्ण अगर सारे आत्मा का आत्मा है ना भगवान तो ये अगर आए तो आकर्षण तो स्वाभाविक होगा इसमें तो कोई शक नहीं है अभी बाद में जब देखे एक साल हमारा हिसाब से एक साल ब्रह्मा के हिसाब से एक साल नहीं ब्रह्मा के हिसाब से एक थोड़ी समय बाद ब्रह्मा ने सोचा आप तो बहुत टाइम हो गया हमने छुपा करके आप देखे जाके वो बालक भगवान बोल रहा है तो भगवान क्या कर रहा है जुटन खाने वाला भगवान कैसा भगवान आप देखे ही जाके और जाके देखे अरे ये तो वही बछड़ा सब वही सब कुछ गुफा वालों सब खेल रहे तो क्या हमने जो तो माया के द्वारा ले के रखा है अंदर में छुपा खाए क्या वो क्या यही निकल के लाए क्या वहाँ जाके देखे अरे नहीं वो तो ऐसा ही जैसा है वैसे ही है उधर अब क्या हो गया पागल हो गया तो अब जब देखे अरे विचार करके धीरे थी, से देखे तो कृष्ण सारे सब बन के रहे सब कृष्ण ही बन के हैं तब जाके चरणों में दंडवत किया और खमा प्रार्थना किए इतना लंबा चौड़ा खमा प्रार्थना किए उसका विचार होना चाहिए से ब्रह्मो वाचो नो मिडते अब रोजे त्वरिदरा गुंजाव परिपिच्छल विशान नौमी माने ईश्वर इड्डो आप पूजन कर पूजा आपको ही करना चाहिए नौमी इड्डो ते अब्रुव आपका वरण क्या है जैसे आसमान में जैसे हल्का बादल होते हैं ना अब्र बपुषे से बपूसे बपू शरीर आपका मेघ की वरण जैसा कच्चा हल्का मेघ आ त्वरित आपका जो अंबर है कपड़ा है त्वरित का मापिक त्वरित अम्बर आयो गुंजा अवतन स परिपिच लसतमुख और गुंजा माला पहने हुए हो। फल ये फूल फूल से एकदम आपका सजावट है बन्न रजे हैं कलवेत्र विषाण वेणु लक्ष्यश्री मेधुपदी पशु जायो जाओ और आत्मिक कबल और दही और चावल मखा हुआ है या गुजा हुआ है क्या बेत्रो विषाण वेणु है न लक्षश्री मेधुपति जायो पशुपो पशु के नंदो महाराज के बेटा पशुपालन करता है ना नंदो महाराज गोवरा ये तो काम है पशु पंगो अतः उनके शरीर से आप ये तो प्रेम की बात जसुदा नंदन जो।, जो, जो, है, जो, नंद है। जो ये जो आत्मजो शब्द है ये आत्मजो शब्द एकमात्र नंद महाराज का लिए प्रयोग है वसुदेव के लिए आत्मजो ये शब्द भागवत में नहीं कहा भागवत में आत्मजो ये शब्द कभी भी वसुदेव जी के लिए व्यवहार नहीं किया गया ये शब्द एकांत एकमात्र आपका नंद महाराज के लिए व्यवहार किया गया मतलब ये बोलना चाहते हैं कि भगवान तो अनंत का नित्य है ही है लेकिन ये भी सच्चा है कि नंद महाज से ही प्रकट हुआ है जैसे पिता पुत्र होता है ऐसा लीला ये दूसरे के लिए प्रयोग नहीं किया यहाँ भी बताया पशुपंग जायो सुंदर और टीकाकारों ने सुंदर ये शब्दों का थोड़ा व्याख्या करते हैं तोड़ी दम बढ़ जैसे रात का टाइम में आसमान में बादल है दिखाई नहीं पड़ता दिखाई पड़ता अंधेरा रात है अंधेरा तो है उसमें अगर बादल घेर लिया थोड़ा बहुत मालूम पड़ता है लेकिन पक्का नहीं पड़ पता क्या कितना लेकिन जब बिजली चमकते हैं बिजली चमकने का साथ साथ क्या होता है आपका कितना बादल घेरा है वो दिखाई पड़ता है ऐसा माफिक ये जो ब्रह्मा का स्तुति है इसमें नौमि डे अवर बपुषे त्वरिदम तो अर्थात जैसे बिजली चमकने से जैसे बिजली चमकने से तब बादल दिखाई पड़ता है ऐसे आपको पाने के लिए आपको समझने के लिए आपको देखने के लिए राधा रानी जिसका कांचन बरना है इनका सहारा लेना पड़ेगा समझ में आया कैसा दर्शन है ब्रह्मा जी तो ऐसे ही कह दिया कि इसका टीकाकारों ने माने किया देखो जैसे बिजली चमकने से आसमान में कितना बादल है बादल कैसा है वो दिखाई पड़ता है ऐसे ही आप कभी भी राधा रानी का कृपा के अलावा नंदनंदन किस कभी नहीं मिल सकता नंदनंदन कृष्णों मिलना संभव नहीं है सुंदर व्यस्त उसके बाद ब्रह्मा जी इतना खमा मांगा इतना खमा मांगा एक एक करके विचार करे तो बड़ा समय लगे ज्ञने प्रयास मुद्पाश नमंते जीवंती सन्मुखरिता श्रुतिगता मनोभ प्राय सजीत जीत पीयसी तय तो श्रीलोक्या्रह्मा जी ने बोले खूब हो गया खूब हो गया हमारा ज्ञानी प्रयासम उद्पासव अभी हम आज से प्रतिज्ञा कर रहे हैं अब ज्ञान हम, हमारा ज्ञान बुद्धि के द्वारा आपको जान लेंगे ये प्रचेष्टा आज द्वारा हम नहीं करेंगे द्वारा नहीं करेंगे ज्ञाने प्रयास हम ज्ञान जो हमारा है ये ज्ञान की प्रचेष्टा को दूर में फेंक देंगे हम तो क्या करोगे ज्ञाने प्रयास तो फेंक दोगे ज्ञान की चेष्टा ज्ञान के द्वारा आपको पहचान लेंगे इसको ही हमने कभी कभी प्रभुपात जी का प्रवचन आपका सामने सुनाते हैं लॉजिकल इंटरप्रिटेशन कैन नॉट स्टैंड इन द वे ऑफ दैट एप्सोल्यूट ट्रूथ अपरागित सत्व को जानना चाहो तो आप आपका जो विद्या है बुद्धि है लॉजिक है ऐसा कैसे हो सकता ऐसे कैसे हो सकता ये नहीं होगा आपका पूरा साधुगुरु वैष्णव के पास जाना पड़ेगा पूरा समाधान हो जाएगा इसमें कोई भी ऐसा समस्या नहीं है समाधान नहीं हो पाएगा हो पाएगा लेकिन जाने का भी तरीका है वो जाने का भी तरीका है तरीका है ना चैलेंजिंग चैलेंजिंग मूड लेकर गुरु वैष्णव के पास जाओगे तो उसमें आपको धोखा करना पड़ेगा हे महाराज जी ने ऐसा किया उसका साथ मिल जाओ उसका हृदय में आ जाओ देखो उसका माने आपका आ जाएगा लेकिन चैलेंजिंग मूड जब तुम तो करोगे आप धोखे में रह जाओगे होगा नहीं इससे बोला गहने प्रयासम उदय अभी हम अपने हम समझदार है ये विचार को हम दूर में फेंक दें दूर है बहुत दूर फेंक दिया तो क्या करोगे बला विनोम्रभाव ने नमंत क्या कहें नमनत है नमो मतलब न मतलब ना न मतलब अहंकार तुम्हारा अहंकार को दूर में भगा देने का नम नमन नमन का माने ये है सब तो नमन करते हैं कौन अहंकार को टालते हैं करते हैं लेकिन नमो शब्द का माने है नौ मतलब निषेध मतलब अहंकार अहंकार को निषेध किया अर्थात तो अहंकार को फेंक के गुरु वैष्णव भगवान का पास राम का पास आओ, नहीं तो आना बेकार है कोई लाभ नहीं होगा थोड़ा बहुत सुकृति हो सकता थोड़ा बहुत जानकारी हो जाएगा तो नमन तो एवं जीवंती अच्छा नमन तो किया अब जे जी, जियोगे कैसे बोले यही तो उत्तर दे रहा है नमन तो एवं जीवंती सन्मुखरी सन्मुखरीतम भवर तरह साधु संतों का मुख से पिघला हुआ जो अमृतमय वानी है भगवत कथा हरि कथा सन सन सत साधु सद मुखो इतम गीतम इतम मान गीतम गान गाते हैं साधु लोग कीर्तन करते हैं हरी कथा बोलते हैं सन मुखो रीतम भवदीय वार्ताम भवदीय मतलब आपका जो वार्ता है कीर्ति लीलाएं ये सुनते रहेंगे और रहोगे कहा बोले स्थान स्थित स्थाने स्थित कौन स्थान में रहोगे बोले वही तो कर, उत्तर दे रहा हूं साधुगण के निकट रहेंगे घर में रहके क्या करेंगे फ्लाट है बाड़ी है उसमें रह के क्या करेंगे एसी है डीसी है सब है लेकिन फांसी का फंदा भी है सब है क्या रहेंगे ब्रह्मा कह रहे हैं स्थान स्थित श्रुति कथम मनोवीर हम स्थान में रहेंगे कौन स्थान मतलब स्थान का उत्तर दिया है विश्वनाथ चक्रतीवाद सब उत्तर देने स्थित माता साधुगण की सकास मतलब निकट साधुगण के निकट हम रहेंगे अगर फिजिकली संभव नहीं है तो मेंटली रहो हर वगैरह साधु महात्मा हमारे साथ है मन ही मन विचार करो तो हो सकता है लेकिन मन ही मन विचार नहीं कर सकोगे क्योंकि मन दुबला है उतना टगरा नहीं है मन की बल होना चाहिए भजन बल होना चाहिए तो उनके मन में कभी भी साधु संग के अलावा दूसरा भावना नहीं आता है लेकिन बद्ध जीव का लिए जितना भी बोलो संभव नहीं अब ये कथा सुना उधर जाएगा फिर उधर जाके फिर चर्चा शुरू कर देगा घर का बात करेगा नहीं छोड़ नहीं सकता महाराज जी ऐसा व्यसन लग गया जितना भी बोलो जो भी गुरु दी ये तो गुरु जी सदगुरु है कोई संदो नहीं लेकिन फिर भी संभव होता नहीं इसलिए ब्रह्मा जी बताए स्थानी स्थित स्वतिकतम तो अनु काय मन बाको गुरुजी बोलते थे देखो एक एक आदमी ऐसे हैं दंडवत करते हैं गुरुजी को उठते नहीं पाँच मिनट तक दंडवत करके रहते गुरु जी बोले देखा दंडवत करके उठता नहीं <laughs> मजा करके बताते दंडवत करते हैं लेकिन उठते नहीं इतना प्रेम हुआ बाद में देखा जाए तो कुछ दूसरा चीज मांगने के लिए आया इसलिए पाँच मिनट पड़े रहे <laughs> हैं काये मन बात को तीनों गुरु बोलते थे मजा करके मजा करते थे देखो इन्होंने तो आके बंछा कल्पत से बोल दिया ये तो मुख में इसका कोई कमी नहीं है महाराज दंडवध कर दिया और अपना शरीर को भूमि में लटका दिया दंडवत महाराज काय बाको लेकिन मन को नहीं दिया दिया मन को नहीं दिया काय मन बाको तीनों से प्रणाम होता है जब तक मन को नहीं दोगे तब तब आपका दंडवत अधूरा है आपका दंडवत का कोई मान्य नहीं असली दंडवध करो गुरु वैष्णव को देखो तुरंत रात को ही पता चलेगा आपको रात से आज रात से ही पता चलेगा लेकिन कर नहीं सकेगा कायमन बागो तीनों के द्वारा दंडवत ये कौन कर सके तो फल मिलेगा जल्दी <laughs> तुरंत ऐसा करके बोले ब्रह्मा देखो प्रायसो अजीतो आप तो अजीत हैं किसी के द्वारा आप विजीत नहीं हो सकता जीतो नहीं हो सकता किसी ने आपको जय कर लेंगे इतना आसानी नहीं है किसी ने आपको जय कर लेंगे उतना आसानी नहीं है गुरु मजा करके बोलते थे बाबा बिना प्रेम से नहीं मिले नंदलाला, बोलते थे मजा करके दांत तो नहीं है गुरुजी का <laughs> उम्र उम्र जब ज्यादा है मजा करके बोलते बाबा बिना प्रेम से नहीं मिले नंदलाला कुछ भी कर लो प्रेम करो तो मिलेगा हा तो ये जो है प्रायश हो अजीतो तुम किसी के द्वारा किसी का बसीबूत नहीं हो लेकिन तुमको साधु महात्मा जो है प्रेमी है उसका ऐसा करके आपको लेते हैं खरीद लेते हैं जीतो पियोसी ऐसा करके ब्रह्मा जी ने बड़ा अफसोस किए करते कहते बहुत सारे श्लोक बताएं यहाँ ये भी विचार सुनना चाहिए एव आत्मकृतम विपाकम हृद बाघ बेर विद नमस्ते जीवे तो जो मुक्ति पदे स्वदाय भाग हे भगवान आपका दिया हुआ जो ये जो ये जो किपाही समझेंगे आपका दिया हुआ किपाही हम समझेंगे हमारे जिंदगी में कष्ट आए दुख आए सुख आए कुछ भी आए किसी भी स्थिति पैदा हो जाए हमारा जिंदगी में इसको भगवान का ही अनुकंपा विचार करना चाहिए अब जब आनंद का दिन आया बोले ठाकुर ठाकुर जी को याद नहीं आ रहा है जब दुख का दिन आया तो बोले ये ठाकुर जी कैसा ठाकुर जी है? हमने बहुत अच्छा किया पूजन किया भोग लगाया ऐसा दुख दिया इसलिए गीता में सुंदर विचार विचार हैं ये सब को समझना सही वो विचार क्या है गीता में ठाकुर जी बोल रहे हैं नादत्त कस्य पापम न चयी सुकृतिम विभुम अज्ञानी न आवृतम ज्ञानम तेनाती जन्त भ क्या बता रहे ना आदत्य कसोचित पापम नौचै सुकृतिम विभूम भगवान को भी आपका पाप और पुण्यों को लेने के लिए बैठा नहीं तो आप ही कर रहे हैं ना आदत्य ना आदत्य कसवचित पापम नौचै सुकृतिम विभूम सुकृति भी तुम्हारा ही है अगर अच्छा कम किया वो तुम्हारा ही सच जाएगा बूढ़ा कम किया तुम्हारा ही तुम्हार तुम्हारा किए हुए कर्म का फल इसमें ठाकुर जी क्या करें तो आप मनमानी से चले हो तो नादत्त का शोचित पापन न चाहिए वह सुकृतिम भी हो न अवृतम ज्ञानम तेनो मुझंती जंत ये जितना सारे जंतु मतलब प्राणी जितना सारे जीव जंत वह मुझंती अर्थात बोका बन के उल्लू बन के क्यों है पूरा एकदम उसका चक्कर आ रहा है क्या करे नहीं करे अज्ञान में फंसे हुए क्यों से जी बोले अज्ञाने आवृतम ज्ञानम तेनो मुझंती जंत उसका जो अज्ञान की बादल है वो ज्ञान को ढक के रखा है आपका ही अंदर में ज्ञान है लेकिन अभी प्रकाशित नहीं है जितना जितना ऊंचा साधु संग करोगे उतना ही आपका फल मिलेगा जितना ऊंचा संग करोगे उतना फल मिलेगा फिर आपका अंदर में ज्ञान स्वयं प्रकाशित हो जाए ज्ञान भक्ति प्रेम तीन अप्रकाश तो गाने गाते हो अनुभव तो नहीं करते हो अब कुछ बोले तो अंदर में गुस्सा आया तो महाराज ऐसा बोला <laughs> प्रेम से बोला ना इसमें कोई दोष नहीं लगता ऐसा करके ब्रह्मा जी ने बोले देखो हमने तो गलती कर दिया उत्पनम गर्भस्वात यु किंग कल पते मातु रले बच्चा जब मैया का गर्भ में रहती रहते है ना और गर्भ में बड़ा कष्ट की बात है वो बच्चा होश आ गया वो पैर से ऐसे ऐसे लाती देता है अंदर में देता है ना ब्रह्मा जी ने बोले देखो उत्खेपनम उत्खेपनम उत्खे पनम, उत्खे पनम गर्भगत बच्चा जो गर्भ में माँ को ऐसा ऐसा करके लाती है तो माँ क्या दोष पकड़े उसको उत्खे पनम, उत्खे पनम गर्भगतस्व पद यो हो किपते मातुर अधक्ष जाग जा आप तो जो हो आपका कुखी का बाहर सब तो आपका गोपाल विराट गोपाल विराट रूप दिखाया सब तो किम अस्ति नास्ति व्याप देश भूषितम तब कुखे कुखे किनंत सब अनंत जगत स्व आपका अंदर ही है।, है ना तो आपने कोई अपराध कर दिया तो आपको क्षमा करना पड़ेगा किम अस्ति नास्तिको किम अस्ति नास्ति व्यापक देशभूषितम तबास्त कुखे हैंत अनंत जगत जो है आपका ही है आपका अंदर में है हमने तो गलती कर दिया आपको क्षमा करना पड़ेगा क्षमा करना पड़ेगा आप क्षमा करो ऐसा करके जो ये उसके बाद ब्रह्मा जी ने बड़ा उत्साह के साथ आनंद के साथ बोलने लगे अब हमारा सौभाग्य तो आपका किपा अगर मिले तो हमारा अभी हमारा सौभाग्य होगा क्या है बोले ब्रह्मा जी ने बोले देखो अपना प्रचेषा के द्वारा कोई आप आपको जान नहीं पाते अर्थाप कि देव पदाम बुजोदयोलेस प्रसाद लेस अनुग्रह ए अथापिते देव जनाति तत्त्वं अथ पिते देंवपादुजद प्रसादेश तक भगवन्म नएपी चिम विचिन्मि दुज दो प्रसादेशनगृहत एवि जानती तत्म भगवन्मो नो एक चिंवन अनंत काल भगवान को ढूंढते रहो लेकिन आप प्राप्त नहीं कर सकोगे लेकिन जब आपका चरण का थोड़ा बहुत कीपा का लेस हो जाए अथापि देवो देव पदाम्बुजो दसाद और लेस आपका चरण का प्रसाद लेस हो जाए जनाति तन जनाति तत्तन भगवान महीनों तब तो भगवान आपका तत्व अपने आप समझ में आ जाता है क्योंकि सब प्रकाश वस्तु है वह अपने प्रकाशित करते हैं आप ब्रह्मा जी का बड़ा आनंद हुआ भगवान का कीपा मिले तो आनंद तो गई अहो भाग्य महो भाग्यम नंद गो पवजो कसम जनमितम परमानंदम्म पूर्ण ब्रह्म सनातनम अहो भाग्य महो भाग्यम नंद गोपजो कस्याम जन्मित्तम परमानंदम पूर्ण ब्रह्म सनातनम परात्पर अखिलेश्वर पूर्ण पूर्ण आप ही है अह नंदोबा नंदोबाबा नंद ब्रजोवासियों का कितना सौभाग्य है आपको साथ संबंध हुआ आप ही आपन उसका लड़का किसी का दोस्त हैं ऐसा बनके आप विचरती हो और बोले हमारा अगर भाग्य हो तो ठाकुर जी ऐसा करना तद तो भूरी भाग्य मीह जन्म के मटव्याम जद गोकुलि कतमा रजो पहले आप एक काम करो अगर हमारा पर आप रिज गए संतुष्ट हुए तो गोकुल में मेरे को अगर पेड़ पौधा छोटा छोटा करके पैदा हम हुए तो ब्रजभूमि में तो उसमें क्या होगा चरण दूल्हे आते रहेगा ब्रजवासी का आपका जदगोकुल कतुम अग्री और जो अभिषेक हमारा ये जो बुद्धि खराब हो गया ये ब्रज की रच के द्वारा शुद्ध हो जाएगा ऐसा करके सुंदर स्त किए और तब तक यहाँ बताए ताबत रात करा गृह गृहम यावद महो अंग्री निगरो ताबत महो अंग्री निगरो जावत कृष्णो नहा जब तक कृष्णो आपका नहीं हो जाता कोई जीवात्मा आपका हो जाए तब उसका जो संसार का श्रृंखल है बंधन वद रायो ये त्रिगुण त्रिगुण जो ये त्रिगुण है इसमें आपका बंधन है और जब भगवान आपका हो जाते हैं जीवात्मा तो अब ये कारागृहो ये कारागृह कारागार है ना गृह संसार ये यह नहीं रहेगा पूरा बंधन पूरा खुल जाए इसलिए बताएं हे कृष्णो जितना समय तक राग प्रवृति है चोर बोलिया है गृहो कारागार तुलो मोह उस तक उस समय तक रहे पाद श्रृंखल होके विराजमान होते हैं मोह हमको तो निकालने नहीं देते जब तक आपका अपने निजीजन नहीं हो जाता और आपका जो सेवक है आपका रागादी बंधन का कारण होते नहीं ये जो राग है कृष्ण में अनुराग राग हो जाए हैं क्या होता है तो फिर उसमें मुक्ति का कारण हो जाता है रागादयो अनुराग भगवान में हो जाए तो इसमें मुक्ति का कारण हो जाए और संसार का राग आदि बीवी में बच्चा में किसी वस्तु में व्यक्ति में किसी लड़की में ये सारे आपका बंधन का कारण है खुलेगा नहीं बंधन ऐसा करके बताएं आपका चरण का आश्रय लेके हम ये पूरा भवाधीम पार हो जाएंगे ऐसा करके तुथित किए भगवान ने उनके ऊपर कृपा भी किए हैं और ये प्रश्न आता है इंद्रो महाराज छोटा सा स्त की और हमारा ब्रह्मा जी इतना लंबा चौड़ा सब की इसका कारण क्या है इसका कारण हमने बताए थे उस दिन जनंद महाराज ये जो हमारा इंद्र महाराज इंद्र महाराज का जो अभिमान है जो इसके द्वारा सारे भगवान का अंतर का जो इच्छा है वो लीला का पुष्टि हुआ अब ब्रह्मा जी क्या किए ऐसा किए कि बिछड़ गए इंद्रों के द्वारा इंद्र जो जो कुछ भी किया है तो बदमाश से किए हैं लेकिन इसके द्वारा क्या हुआ है ब्रजवासी द्वारा भगवान का मिलन हुआ सात दिन लेकिन ब्रह्मा जी ने जो किए उसके विच्छेद हो गया इसमें भगवान का ज्यादा दुख हुआ इसलिए ज्यादा पनिशमेंट्स। अब ये आता है कालियानाग का प्रसंग है जितना सारे ये जो कालीनाग ये जमुना का जो पानी है यहाँ एक रद है, कालियो कालियो रद, उसमें गोरुजी का साथ थोड़ा झगड़ा हुआ था किस विषय पे गुरु को रमन में गुरु को अपना भोजन आते थे लेकिन ये जो हैं कालियो इतना अभिमान हुआ भले गोरु को देने का क्या दरकार है वो हम ही खा जाएंगे दाओ बोल के खा गया बोली गोरुड़ भरा जो खाना है उन्होंने खा गया तब तो आया उसका साथ लड़ाई हुआ वो डर के मारे क्या किया और से दौड़ते से कहाँ गया वो कोई जगह गोरुर के गोरु गोरुर के हाथ से बचना मुश्किल है वही गोरुर के हाथ से बचना मुश्किल है कालिया नाग नागले एकदम दौड़ दौड़ लगा के एकदम कहाँ है कालिया और में आ गए वहाँ गुरूर का आना संभव नहीं बोले क्या कारण है गोरुर आएगा क्यों नहीं सब जगह जा सकता है बोले इसलिए नहीं आए एक दफे ऐसा हुआ था कि सौहरी ऋषि जी जल के अंदर भजन कर रहे थे और गोरूर महाराज का जो खाना है तो खाएगा ही बाघ जो है टाइगर जो है उसको मांगस खाने में कोई दोष नहीं लगेगा आपको मांगस खाने में दोष लगेगा समझा मेरा बात पापुन उसका लिए नहीं है उसको तो बनाया ऐसा गोरूर भगवान का खाना है खाने गया जिसको खाएगा उसको उद्धर हो जाएगा वो लेकिन गोरुर जी भगवान जो खाने गया मछली तो वहाँ जो है आपका जो सॉबरी ऋषि बड़ा गुस्सा वे सारे मछलियों आके गुरु ऋषि का बस बोला जैसे बोले इधर कुछ मत मत पकड़ो और गुरु जी का बड़ा भू भुँ, बड़ी भूख लगा था ठाकुर जी का इच्छा इनका भी भूख क्या उन्होंने एक मछली को पकड़ के खाया तो बोले ठीक है आज से तू इधर आ नहीं पाएगा इधर आएगा तो तेरा दो जो दो पाख पंख है पंख तोड़ जाएगा तब से गुरु जी उधर जाना बंद कर दिया तो यह पता था किसको कालियानाग को कालियों सब पृथ्वी में कोई भी जाए जहां भी जाए गोरुर हमको पका लेंगे इसका इतना खमता है तो कालियों ने आके यहाँ ही अपना बीबी बच्चा को लेकर संसार खोल दिए संसार खोल दिए इधर बहुत सारे बच्चा बीवी लेकर बीबी भी एक नहीं बहुत अभी ये तो यहाँ है तो यमुना का पानी खराब हो रहा है क्योंकि पानी पिए तो सारे मर जाए कितना भी चिड़िया ऊपर से जाए उसको पता नहीं कालियानाग का जो निश्वास है प्रशास इसका विषाक्त तो है बीष है पॉइन है चिड़िया ऊपर से जाए तो उसका हवा लगे तो गिर के नीचे मर जाती ऐसा जो हालत है इसी समय क्या हुआ ये पानी जो है ऐसा खोलते थे जैसे पानी पानी को चूल्हा में लगा दो खोलते हैं ऐसा पानी खोलते हैं ऐसा इसी समय क्या हुआ कृष्ण भगवान उस दिन दाऊ दादा को नहीं लेके गए दाऊ दादा गए नहीं थे उस दिन ए? उस दिन ब्रजभूमि में नारा सा अमंगल छिन्हो दिखाई पड़े ब्रजवासी बड़ा चिंतित हो गए अरे लाला तो आज अकेले गये हो इसका साथ तो बलदाउन दादा बदाउ दादा नहीं गए अब कुछ उदम किया कुछ हुआ कौन जाने यहां आपका क्या है भगवान श्री कृष्ण क्या है ऊपर से जो वृक्ष हैं कदम का पेड़ उधर से कपड़ा को जैसे इधर एकदम गिट्ठू लगाया ऊपर से आघात पानी में एकदम छलांग लगाया पर ब्रह्म पर अखिलेश्वर अनंत ब्रह्मांडो का कारण है वो पानी में छलंग लगा तो पानी का क्या दशा हो सकता है अभी बताओ होने का बाद अभी जो अंदर में पानी का अंदर में कालियों नगते बोले हे कौन है ऐसा किया हमारा हमको डिस्टर्ब किया कौन ऐसा करके गुस्सा होने ऐसा देखने लगे और देखे अरे हमारे इधर आने का हिम्मत किसका हुआ इधर भगवान ने बोले जो छलंग लगाई उसका प्रसंग है चंड तेन दुष्टा नदी चल संयमतावतर खल व्यक्ति को संयत करने के लिए भगवान का अवतार है कृष्ण कदम अज्यो ती नपदत विशोदधे ऊपर में जाकर कदम के बड़ा ऊंचा जगह फिर ऊपर से एकदम छलंग लगाए कालियाना का भी देख लिए काली का साथ ऐसे लड़ाई होने लगे काली ऐसे मारने लगे और भगवान को अंतिम में क्या किए भगवान को एकदम लेपट लिए ब्रिजवासी लोग दौड़ दौड़ के आए कैसे समझे महाराज ये कि कहा गया उसको पता कैसे चला ब्रजवासी का ऐसा क्षमता है वो जानते हैं उस दिन बलराम नहीं गए कृष्ण गए ब्रजवा जितना सारे गोपालों का साथ और जाते समय वो लोग क्या ढूंढते ढूंढते कैसे गए जे गोपाल कहाँ से गए बोले ये जो चरण का चिन्ह है ये चरण को मार को चरण चिन्हों को ढूंढते हुए गए गौ माता का चिन्ह है ये गोपाल का चिन्ह ये गौ माता का चिन्ह है गोपाल का चिन्ह दौड़ा दौड़ा थे ना चरण चिन्ह तो फोरवे चरण चिन्हों को ढूंढते हुए गोपाल का चिन्ह गो, गोबा गोबाचूर ये बुर्जवालो का चिन्ह ये गोपाल का चिन्ह ऐसा ढूंढते ढूंढते ठीक जमुना जहां है वह सारे बुर्जवासी दौड़ के गए वहां देखे वहां देखे सारे हालत खराब है हरे राम राम राम ऐसा तो पहले कालियाना का पानी पिए बिस जला पयाद बाल राक्षस सा ये जो श्लोक गोपी की तक विष पानी जो पिए भगवान अपना अमृत दृष्टि से जितना सारे बछड़ा है उनको बचिया और जितना सारे गुप्त उसको जीवित कर दी अभी वो युमुना पानी भविष्यत में आज नहीं तो काल पी सकता अब फिर मर जाएंगे इसके लिए संयम करने के लिए उसको सास्ती देने के लिए भगवान ने झलन लगा यह ब्रजवासी लोग सब आ गए आके जब देखे उसका तो प्राण गया सारे बोले हमको छोड़ दो हम पानी में जाएंगे हम भी मरेंगे गोपाल तो मर गया गोपाल को तो पकड़ लिया ये सांप ने गोपाल तो मरेगा हम लोग भी मरेगा अब जीना नहीं दरकार है ऐसा करते करते जब ऐसा छलांग लगाने गया तो बलदाव जी बोले सावधान कोई मत जाओ क्योंकि बलदाव जी जानते हैं ये कृष्ण है है, ये लोग भी जानते हैं लेकिन सुनने के बाद प्रेम प्रीति ज्यादा है ना स्नेह है गर्गाचार्य तो बोल के गया फिर भी मालूम नहीं रहता ही तो हमारा बेटा है पानी में गया कालिया नाग पकड़ा अभी तो उसको खा लेंगे मार डालेंगे क्या होगा तो उसी लिए क्या किया छलांग लगाया और जब कालिया नाग उसको लेपट लिया उस समय ब्रजवासी ने बोले हम छलांग लगाएंगे पानी में सारे मरने के लिए गया तो उस समय क्या किया उस समय दाऊजी दाऊ दादा रोक ले आ, रुको ऐसा ना करो उसी समय क्या किया भगवान श्री कृष्ण क्या किया छलंग लगा के वो अपना जो लेपट लिया था उसको खोल के तुरंत उठ के कालियानक का सर पचड़ चढ़ गए कालियानक का सर पर मैं फने ऊपर चढ़ गया और सर के चढ़ने का पर क्या किया उसने नृत्य शुरू किया ऐसा नृत्य शुरू किया कि कभी ने कभी किसी ने कभी देखे नहीं नृत्य तो बहुत सारे देखे हैं लेकिन ये जो नृत्य हो रहा है कालियानक का इतना फना है हजारों फना अभी इधर से नृत्य करते छलंग लगाकर उधर उधर उधर उधर एक मुहूर्त में एक एक करके फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड गोपाल ये इधर से ये फना ये फना ये फना एकदम ऐसा कलाकार है कलाकार है नहीं कलाकार नहीं ये कलाकार नहीं है ये क्या है अखिल कराधे गुरु ये कलाकार नहीं है अखिल कला जिनका चरण से प्रकट भय वो अखिल कलाधे गुरु निभ्रमत युन्नतांग समान्य तत्पृथुशील स अधिरूढ़ आद्य तन मूर्धरत्नो इधर क्या लिखा तन मूर्ध रत्न निकरो स्पर्शाति ताम्र पादामबुजो अखिल कलाधि गुरुर्नर्त अखिल कला गुरुर तमाम कला जिससे प्रकट हुए ये साक्षा आदि कोई कलाकार नहीं है ऐसा नृत्य कर रहे हैं कि सारे वहां आ गया ब्रह्मा शंकर सब देखने के लिए सब पागल हो गया ये तो हमने कभी देखे नहीं क्या नृत्य है नृत्य तो बहुत देखे हैं लेकिन ठाकुर जी के क्या नृत्य है एक एक मुहूर्त में एक एक मुहूर्त क्या फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड पलक झबक में ठाकुर जी जैसे विद्युत का माफिक नृत्य कर रहे और जहां जहाँ ठुमक दे रहे अपना जो पैर की जो घुटना है ऐसा और कालियों का माथा ऐसा हो जा रहा है और कालियों का रक्तभवन हो रहा है एक एक जगह एक एक जगह से नृत्य कर रहे हैं एकदम हजार फना थे ताकि ता ता ता ता नृत्य कर रहे हैं तो जैसे लगता है वो विद्युत का माफी और हर फना जो फना को कालिया उठाए उसमें ठक करके ऐसा कर दे जो फना को ऐसा करते ठक ऐसा कर दे ऐसा करते करते रक्तभमी हो रहा है ऐसे कालिया हो गया हा हाँ, ऐसा कर रहे हैं अभी उसका कोई क्षमता नहीं है उस समय क्या किया अभी इसका जो पत्नियां हैं नागो पत्नी गौन कीर्तन करो भक्ति तो जहा पाई लो <laughs> कीर्तन करने का टाइम ये करते है ये अब याद नहीं रहता ब नागोखन नागन है नागन भक्ति तो बह गल भक्ति के द्वारा नागपत्नी बोलते हैं देखो ठाकुर जी आपका अवतार तो इसलिए हुए कि जो खल है बदमाश है इन लोगों को दंड देने के लिए तो इसके लिए आपका कोई दोस्त नहीं तो दोस्तों इसका ही है नैजो हुआ ये तो ठीक ही हुआ सही हुआ नाक नागपत्नियों चू रोते रोते आए फूल माला आभूषण सब लेके रोते, रोते रोते आए ठाकुर जी क्या करे ये हमारा सामी है जो भी है खराब है बुरा है अच्छा है है तो सामी इसका प्रारंभ भिका आप दे दो नैजो ही दंड कृतकिल विषेष अस्तारल निग्रहायो रीपो सुतानम तुल्य दृष्टि धर्से दल मे बानुश्वसनम संसन फल ये जो है खल को निग्रह करने के लिए आपका है शत्रु मित्रो इसे तो आपका भेद दृष्टि है नहीं तुल्य दृष्टि हैं? अब आप तो चिंता कर चिंता में पड़ गए हैं हम लोग ये ठाकुर जी ये कं जन्म में कैसा कैसा ये सुकृति किया है? इसका क्या ऐसा भाग्य है जो आपका चरण का स्पर्श इसका माथे पे हुआ किसका माथे पे आप चरण दिए हो कश्यन भाव अशोन देव विदमहि तबांग स्पर्शादि का रहा आपका पाप्ति करने के लिए बेलवन में अभी भी तपस्या कर रही है बड़ा तपस्या कश्या अनुभव सो न देविद में अब हम आपको, हम लोग पता नहीं आपका चरण रेणु कैसे इसको मिल गया ये आपका चरण उसका ऊपर दे दिया आपने नित्य किया चरण का छप्पा लगा दिया ये कैसे हुआ आश्चर्य ने बताएं बड़ा सुंदर ये लोग दूसरा जगह भी है नाकम न सार्वभम न पारमेष्टम न रसाधिपत्यम नो गिद्धिर हे बांचाकुर जी हम स्वर्गलोक नहीं चाहते स्वर्गलोक का आधिपत्य नाकम न तो सार्वभौम सर्वहुम चाहते नहीं ये ससागरा पृथ्वी का भी राजत्व तो नहीं चाहते न पारमेष्टम ब्रह्मा का पद भी हमको इच्छा नहीं है न रसाधिपत्यम हैं रसातल का जो अधिपत्य ये भी नहीं चाहते ये भी नहीं चाहते ठाकुर जी नजोग सिद्धिर पुनर्भवम्बा पुनर्वबंबा योगो सिद्धि अष्टादश प्रकार का ये भी नहीं चाहिए क्योंकि आपका चरण में प्रपन्न हुआ है आपका रजा आपका चरण का महिमा आपको पता हो गया इसलिए श्रे ठाकुर जी हमको कुछ नहीं चाहिए बचा दो कीपा कर दिया आपने यही सबसे बड़ा बात है आपका कीपा तो अनंत तो जन्म में मिलता ही नहीं ये कौन सी ये तो साफ है इसका तो क्रोध है काम है तो है ही है इसका ऊपर अस का क्या सौभाग्य है जो आपका चरण मिल गया चरण का रज नमस्त भगवत पुरुषाय महात्म क्या बताया नमस्त व्यम भगवत पुरुषायो महात्म भूता वासा यूतायो अभी ठाकुर जी संतुष्ट हुए ठाकुर जी कालियों को बचा दिया और धूप दीप माला अनुलेपन सब लिखे इतर हैं जितना सारे सोगन सब लाके पूजा अर्चन किया बड़ा भारी पूजन किया और कालिया नगले आपसोस के साथ कहने लगे ठाकुर जी हम जो खल है हम जो बदमाश है हमारा जो बीस है ये क्या हमने मैन्युफैक्चर करके लाया ये बीज भी है आपका अमृत भी आपका ही तो है तो हमको आप साफ जन्म दिए हो तो हमारा तो क्रोध है ही है आपको क्षमा करना पड़ेगा जो हुआ सो हुआ ठाकुर जी बोले इधर नहीं रह पाओगे जाओ हमारा इधर लीला होता है ठाकुर जी हमारा साथ जितना सारे हमारा सारे गो सारे पानी पीते हैं इधर जाए तो जाए कहाँ जाए हमको तो गोरु तो खा जाएगा मारेगा ना गोरुर मारेगा नहीं कैसे नहीं मरेगा बोले आज देखो आपका माथा उसके ऊपर मेरा चरण चिन्ह हो गया गोरुर जी जब तो आप, आपको मारने आए तो देखेगा हमारा चरण चिन्ह आपका मस्तक पर है तब वो आपको नाईक मारेगा तो आप चले जाओ आपका जाएगा मैं चले जाओ जाओ या नहीं रहना यह सारे बीस हो गया पैसन हो गया जितना सारे जाओ तो सांप ने अर्चन परचन किया हम करके ये सस्तुति पुती किया और फिर उसका बाद रमनक ये रमनक नागालय रमनकम वहां पहुंच गया क्योंकि घटना आपको बताए किस लिए आए थे डर के मारे ऐसा करके काल या का दमन हो गया अब आज काल गो काल आपका वेणुगीता आदि सब हो आज तो हो नहीं पाएगा काल थोड़ा जल्दी बैठना पड़ेगा और थोड़ा समय लगे क्योंकि दसम का थोड़ा चर्चा नहीं कर पाए अच्छा नहीं लगता है जल्दी है ठीक है आज इतना तक रहे वंचाकल्प दुर्वश्य कृपासी व्यवस्य पति तान पावन भ्यो नमो नम